ताराम तरम जी सल प्रभुति नया श्रीराम जय राम जय जय राम श्री जे राम जय राम जय जय राम श्री सीता राम, जे जे राम। श्री जी महाराज श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री गौ माता की जय श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय सब संतन की जय श्री नामदेव जी महाराज की जय श्री परशुराम जी महाराज की जय श्री ब्रह्मपुत्र की जय श्री उमानाथ भगवान की जय श्री कामाख्या देवी की जय यज्ञेश्वरी जगज जननी गौ माता की जय जय जय श्री राधे हरिशरण भक्तवांछाक कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भक्त चरित्रों के परम रसिक श्रोता श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की महती कृपा करुणा से हम आप सब भगवती पराम्बा कामाख्या के द्वारा विराजित ब्रह्मपुत्र के तट पर बसे हुए इस गुवाहाटी नगर के इस पवित्र गोशाला में गोमाता की सन्निधि में बैठकर के श्री ठाकुर जी की सन्निधि में बैठकर के भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं नामदेव जी का चरित्र चल रहा है प्रयास है कि नामदेव जी के का चरित्र पूर्ण हो और कोई एक चरित्र का आरंभ हो वैसे 2007 से भक्तमाल की क्रमिक कथा चल रही है और वो क्रमिक कथा लगातार उसी क्रम से हम कह रहे हैं सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि मीराबाई का चरित्र सुनाओ कोई महानुभाव कहते हैं अमुक चरित्र सुनाओ ये सब चरित्र हो चुके हैं इसलिए जिन्हें बहुत श्रवण की इच्छा हो महीना डेढ़ महीना में भी भक्तमाल की कथा पूरी होने वाली है नहीं एक एक-एक भक्त का चरित्र बहुत विस्तृत है तो जहाँ तक भक्तमाल के चरित्र प्रायः हम कह चुके हैं वहाँ तक की श्रवण की सुविधा यंत्र के माध्यम से प्राप्त है सीडी कहते कैसेट कहते क्या कहते उसके माध्यम से प्राप्त है जो सुनना चाहें वैसे सुन सकते हैं अभी तो हम नामदेव जी का ही चरित्र कह रहे हैं अच्छी है इच्छा कि और भी भक्तों के चरित्र हो जाएं, लेकिन किसी एक ही भक्त का चरित्र यदि हम श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं तो हमारे मार्गदर्शन के लिए उस एक ही भक्त का चरित्र पर्याप्त है नामदेव जी का चरित्र इसलिए लिया गया कि नामदेव जी का चरित्र सबके लिए बहुत प्रेरक है अनुकरणीय है उनकी निष्ठाएं बाल्यकाल से लेकर अंतिम क्षण तक उनकी अविरल भक्ति धारा कहीं भी बाधित नहीं होती है और ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था को वे प्राप्त करते हैं भक्ति की सर्वोच्च अवस्था को वे प्राप्त करते हैं नाम देव प्रतिज्ञा निर्ब ज्यों त्रेता नर हरिदास देव प्रतिज्ञा निरबी ज्यो त्रेता नर हरिदास बाल दशा दिख पानी जाके के बाल दशा पीढ़ल पानी जाके के पे पियो मृतक गऊ जीवाय परचो चो असुरन गोरियो मृतक गऊ जीवाए पर चोसुरन गोरियो सेज सलिलते कार पहल जैसी ही होती सेज सलिले कार पहल जैसे ही होती देवल उल्टो देख सब कुछ रहे ही सोती देवल उल्ट्यो देख सब कुछ रहे सभी सोती पंडुरनाथ कृत अनुग ज्यों त्यों सानी शुकर छाई घी पंडुरनाथ कृत अनूग ज्यों त्यों सानी शुकर छाई गी नामदेव प्रतिज्ञा निर्वली ज्यों श्रेता प्रतिज्ञा कल नामदेव जी के चरित्र में उनकी सर्वत्र भगवत दृष्टि का एक अद्भुत चरित्र श्रवण करने का अवसर प्राप्त तो हुआ घर में अग्नि लग गई और अग्नि के रूप से साक्षात भगवान श्रीहरि ही पधारे हैं ऐसा मानकर नामदेव जी ने जलने से बची खुची सामग्री भी भगवान अग्नि को समर्पित कर दी ठाकुर जी लप्टों के मध्य प्रकट हो गए और कहा अग्नि की, की लपटों में भी तुम मेरा दर्शन करते हो नामदेव जी ने कहा भगवान ये तो भक्त का घर है इसमें भगवान या भगवान के प्यारे भक्तों को छोड़कर तीसरा आही कौन सकता है आप आएंगे आपके प्यारे जन आएंगे आपका स्वागत है और ठाकुर जी ने अपने करकमल से उनकी छाई और लोगों को यह परिचय प्राप्त तो हो गया वो छप्पर छाने वाला मजदूर कोई सामान्य नहीं था क्योंकि नामदेव जी ने उन्हें परिचय दिया उस मजदूर का झूठे फल सबरी के खावे रिशिस्थान बिशरावे दुर्योधन की मेवा त्यागे साग विदुर घर गए जो छपर छाने वाला है वो कौन है बोले जिसने जूठे फल सबरी के खाए ऋषियों के यहां न जाकर पहले सबरी के यहां गए दुर्योधन की मेवा त्याग करके विदुर के घर का अलोनिया साग ग्रहण किया वे ही छानी पदम पट दीने प्रीति की गांठ जुराई गोविंद के गुण बने नाम देव जिन यह छान छबाई अब एक नामदेव जी का अनुपम चरित्र नाम निष्ठा का चरित्र नामदेव शब्द का ही यही है जिसने अपना सर्वस्व नाम को ही माना हो नाम को ही अपना आराध्य देव उपास्य देव इष्ट देव माना हो उसी को नामदेव कहते हैं पंडरपुर का एक नगर सेठ था अपार संपत्ति उसके पास थी वह जितना धनाढ़ था उतना ही धर्मात्मा भी था दानशील था दान करने की प्रकृति उसकी थी अपनी वृद्धावस्था में उसने विचार किया कि दान पुण्य तो जीवन भर किया है क्यों ना एक बहुत बड़ा उत्सव करके मैं अपने हाथ से अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा दान सेवा में समर्पित करके जाऊँ बहुत बड़ा भाग सेवा में समर्पित करके जाऊं और उस वैश्य ने उत्सव किया अपने अपने वजन के समान शरीर को सोने से तोला स्वर्ण से तोला और फिर पूरे क्षेत्र के ब्राह्मणों को निमंत्रित निमंत्रित कर दिया और अपने वजन के बराबर सोना ब्राह्मणों को दक्षिणा में दिया और भी जिसको जो आवश्यकता थी मुक्त जिसने जो मांगा उसको वह दिया सेठ के मुनीम भी बड़े भक्त थे उन्होंने कहा महाराज आप ब्राह्मणों की गौ की सबकी सेवा करते हैं अच्छी बात है लेकिन इस पंढरपुर में ही एक नामदेव नाम के महान सदगृहस्थ भक्त हैं जिन्हें जो भगवान के बड़े प्यारे भक्त हैं और मेहनत मजदूरी करके अपना पैतृक सिलाई बुनाई का काम करके जो उन्हें मिलता है उसी से वह गो सेवा ठाकुर सेवा संत सेवा करते हैं न जाने कितने जीवों को सत्संग का सुख प्रदान करते हैं ऐसे परमार्थ परमार्थपरायण गो संत सेवी नामदेव जी के पास यदि आपकी संपत्ति का कुछ भाग पहुंच जाए तो उन तो आपका तो धन सफल हो जाएगा और उन्हें सेवा में कुछ सहयोग प्राप्त हो जाएगा सेठ बहुत प्रसन्न हुआ उसने कहा ठीक है नामदेव जी को तुम ही लेके आओ तो सेठ ने अपने मुनीम को भेजा लेके आओ नामदेव जी को नामदेव जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया नामदेव जी ने कहा कि शास्त्र में दान के पात्र निश्चित किए गए हैं मैं ब्राह्मण नहीं हूं जो दान लूं, साधु भी नहीं हूं जो दान दक्षिणा लूं, न तो विरक्त साधु हूं ना ही ब्राह्मण हूं मैं तो गृहस्थ हूं भगवान का कुछ दो चार नाम ले लेता हूं और हमारी जो पैतृक वृत्ति है दर्जी का काम उसी से हमारा काम भगवत कृपा से ठीक से चल जाता है तो हमें आपके धन की आवश्यकता नहीं है जिन्हें जो सेवा के पात्र हों दान के पात्र हों उन्हें आप यह धन देवें विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया मुनि निराश लौट है बोले महाराज उनको तो कोई इच्छा नहीं है मना कर रहे हैं वे सेठ ने कहा फिर जाओ फिर जाओ तीन बार भेजा सेठ ने और अंतिम बार तो सेठ ने कहा महाराज आप नहीं आओगे तो मेरी आत्मा में बहुत दुख होगा नामदेव जी को दया आ गई कि अब तक हमने अपने द्वारा जीवन में किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाई तो एक बेचारे धर्मात्मा दानशील पुण्यात्मा व्यक्ति को यदि हमारे आने से प्रसन्नता होती है तो हमारे आने में क्या हानि है हमें इसे पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए ऐसा विचार करके श्री नामदेव जी ने आना स्वीकार तो कर लिया लेकिन उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि अब तक यह बेचारे लोग लौकिक दान पुण्य को ही सबसे श्रेष्ठ मान रहे हैं अभी ईमानदारी से ये भगवान के भजन में नहीं लगे हैं इन्हें असली संपत्ति का पता ही नहीं है कि संपत्ति क्या है और सबसे बड़ा दान क्या है यदि इन्हें नाम की महिमा का बोध हो जाए और ये भजन में लग जाएं तो इनका जीवन सफल हो जाए यह जो कुछ दान पुण्य कर रहा है इसका फल इसे स्वर्ग में मिलेगा और स्वर्ग में पूर्ण फल भोगने के बाद फिर धरती पर जन्म होगा तो बच्चा कुछ चा फल धरती पर मिल जाएगा लेकिन संस्कृति का चक्र तो नहीं छूटेगा जन्म मृत्यु का चक्र छूटेगा नहीं अविद्या माया से मुक्ति होगा नहीं तो क्या लाभ हुआ और यदि भजन रूपी संपत्ति का संग्रह करेगा राम नाम में अनुराग करेगा राम नाम का आश्रय लेगा तब तो इसका भव बंधन ही कट जाएगा इसको अपने जीवन भर के किए गए धर्माचरण का वास्तविक फल प्राप्त हो जाएगा ऐसा निश्चय करके मानो ऐसा समझिए नामदेव जी इस नगर सेठ के कल्याण का निश्चय करके गए बहुत ध्यान देने की बात है सामान्य से सामान्य कोई जीव ही क्यों ना हो सर्व साधन शून्य ही कोई जीव क्यों न हो यदि उसके कल्याण का संकल्प कोई एक महात्मा कर लेते हैं हमारे जैसे केवल भेष बनाने वाले नहीं नामदेव जी के जैसे कोई एक संत भी यदि उस जीव के कल्याण का संकल्प कर ले में तो वह चाहे जैसा जीव क्यों न हो पतिता धम ही क्यों न हो उस जीव के कल्याण में फिर कोई संदेह भगवान और भगवान के भक्त में भेद नहीं होता भगवान संकल्प कर ले तो कल्याण और भगवान का भक्त संकल्प कर ले तो भी कल्याण यह चरित्र इतना अद्भुत चरित्र है प्रियादास जी ने तो यहां तक कह दिया है कि इस चरित्र को सुन करके यदि किसी ने राम नाम जप का निश्चय नहीं किया राम नाम में उसका अनुराग नहीं हुआ तो महाराज इतनी इतनी भारी बात कह दी है प्रिया जी ने वे कहते हैं फिर वह पैदा ही क्यों हुआ इस कथा को भी सुना और जीवन भी नहीं बदला भजन में भी नहीं लगा तो इससे अच्छा तो था कि उसकी माता बंध्या ही रह जाती माता को प्रसव की पीड़ा ही उसने प्रदान की उसने जन्म ही क्यों लिया पूरे भक्तमाल ग्रंथ में ऐसी बात प्रियादासी ने कहीं नहीं कही है सुनो और परचे जो आए ना कवी तु माझ बांझ भई माता क्यों ना जो ना मती पागी है पर जो आए नाक गीत माज भाज भई माता क्यों ना जो नमति पागी है वो तो एक है पूला दान कौ उछयो गयो सवे रहे नामदेव रा तो एक शाह तू नान को छाह भयो कयो दो ये तो फिराय दी ए, तीसरे सो आए कहा बोला एक दो ये तो फिराय दी ए, तीसरे सों आए कहा बड़ भागी हैं जिये जो कछु अंगीकार मेरो भलो होए भयो भलो तेरो दीजे जो पे आसा लगी है जिए जू कछ मेरो भलो हो भयो भलो तेरो जो पे आसा लगी है सुनो और पर नामदेव जी के द्वारा सभी जीवों को नाम निष्ठा प्रदान करने वाले इस चरित्र को सुनकर भी नाम निष्ठा नहीं जगी राम नाम में अनुराग नहीं हुआ तो इससे अच्छा तो था उसकी माता बंजा ही रह जाती पुत्रवती जुवती जग सोई रघुबर भगत जा जासुसुत हो नु बांझ भई बाद बिया राम विमुख सुत जा जननी जने तो भक्त जने के दाता के सूर नाही तो जननी बांझ रहे काहे खोवे नूर नामदेव जी की सेवा यह नगर सेठ क्यों करना चाहता तुलादान प्रिया जी कहते नामदेव रागी है रागी रागी माने अनुरागी भक्त हैं एक प्रसंग तीर्थ राज प्रयाग का अरेल का श्री बल्लभाचार्य महाप्रभु का है बड़ा अद्भुत प्रसंग है एक वैष्णव ने आकर्षी महाप्रभु बल्लभाचार्य जी से पूछा आचार्य चरण हमारे मन में सौ ब्राह्मणों को भोजन कराने की इच्छा है श्रद्धा तो है किंतु सामर्थ्य नहीं है कि हम सौ ब्राह्मण जिमा सकें तो हमें क्या करना चाहिए आचार्य चरण ने मुस्कुराकर कहा एक किसी वैष्णव को भोजन करा दो सौ ब्राह्मणों को जिमाने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा भक्त का लोभ बढ़ गया उसने कहा महाराज फिर तो कोशिश करें कहीं से जुगाड़ करें व्यवस्था करें और सौ वैष्णवों को भोजन करा दें तो बोले बहुत अच्छी बात है तो किसी एक अनुरागी संत को पवा दो तो सौ वैष्णवों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा यह सुनते ही वह भक्त तो बोला तब तो ठीक है फिर हम सौ अनुरागियों को भोजन कराएंगे जब भोजन कराना ही है तो व्यवस्था जुटा लेंगे सौ अनुरागियों को भोजन कराएंगे इतना सुनते ही शिव जी के नेत्रों से प्रेम जल बहने लग गया बोले भैया एक अनुरागी संत खोजने से भी यदि मिल जाए तो श्री कृष्ण की अतिशय कृपा मनाना चाहिए है कहाँ मिलेंगे सौ अनुरागी एक अनुरागी मिल जाए यही सौभाग्य की बात हमने सुना है संतों के मुख से राम जी जब वनवास में चले गए तो महल के एक तोता मैना सोने के पिंजड़े में बंद थे मैना रो रही थी और कह रही थी तोता से स्वामी क्या करें एक तो हम पक्षी योनि में हैं फिर इस पिंजड़े के बंधन में हैं हम भी स्वतंत्र होते मुक्त होते तो हम भी सीताराम जी के साथ वन में ही चले जाते और नहीं तो कम से कम अयोध्या वासियों के साथ तो चित्रकूट के लिए चले ही जाते देखो अयोध्या के लोग कितने भाग्यशाली हैं कितने अनुरागी और कितने प्रेमी हैं जो अपना घर द्वार सब त्याग करके राम जी का दर्शन करने राम जी को मनाने जा रहे हैं बेचारी मै रो रही थी तोता ने उसको समझाते हुए कहा देख बाबरी प्रेमी तो दो ही थे एक तो चला गया और एक है और बाकी जितने लोग जा रहे हैं ये सब पिछले लग हुआ है पीछे लगने वाले लोग हैं कौन है प्रेमी तो स्तोता ने कहा एक प्रेमी तो चला गया बंदों अवध बुआल सत्य प्रेम जय राम पद बिछुरत दीन दयाल तनु तृण इव परिहर भगवान के जाते ही दशरथ जी ने अपने शरीर को तृण के समान त्याग दिया सत्य प्रेम और दूसरे प्रेमी श्री भरत लाल जी हैं जो कह रहे हैं आप दीनता सव ही कहा देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए एक प्रेमी भरत जी है इसलिए भैया प्रेमी का मिलना बड़ा मुश्किल है नामदेव जी के चरणों में प्रणाम करके कहा कि भगवान आपकी कृपा से बहुत अच्छे परिवार में जन्म हुआ पंडरी नाथ की कृपा से सुख संपत्ति की भी कोई कमी नहीं रही और आज हमें बड़ा संतोष है कि इस नगर का कोई भी ब्राह्मण याचक बाकी नहीं बचा सबको हमने जिसको जो चाहिए था सो दिया किंतु आपने कुछ नहीं लिया कीजिए जो कछु अंगीकार मेरो भलो होए मेरे भले के लिए आप कुछ स्वीकार कर लीजिए नामदेव जी मुस्कुराने लगे बोले तुम्हारा भला होगा वही चीज हम अंगीकार करेंगे नामदेव जी के कहने का मतलब ये है केवल तुम कुछ स्वर्ण हमको दे दो उससे तुम्हारा भला हो जाए तुम भला मान रहे हो स्वर्ग की प्राप्ति को तो स्वर्ग की प्राप्ति में भलाई कहाँ है भलाई तो जीव की भगवत चरणार की प्राप्ति में है और भगवत चरण कमल की प्राप्ति बिना भगवत भजन के संभव नहीं है जीव का कल्याण बिना भगवान के भजन के संभव नहीं है दान पुण्य आदि के द्वारा अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए यह तो ठीक है लेकिन जीव को अपने कल्याण के लिए भगवान नाम का आश्रय लेना ही पड़ेगा बारी मथे घृत हो ये वरु सिकता ते वरु तेल बिनु हरि भजन न भव तरिया यह सिद्धांत अपेल नामदेव जी ने कहा कि हम जिस आशा से आए हैं हमको भी वही आप दे दीजिए क्योंकि आप बड़े उदार दाता हैं सुनते ही सेठ बहुत राजी हो गया बोले वाह महाराज चलो आपने मुंह खोला तो सही कि हमको कुछ चाहिए जरूर देंगे आप जो कहेंगे हम वही दे देंगे चाहे जो कुछ करना पड़े उसने यहां तक निश्चय कर लिया था कि यदि नामदेव जी कहेंगे कि अपना सर्वस्व दे दो निकल जाओ इस घर से सब कुछ हमको दे दो तो भी हम संकोच नहीं करेंगे इतना उच्च कोटि का महापुरुष मिल गया है सब कुछ दे दें लेकिन श्री नामदेव जी ने बड़ी विलक्षण लीला की जाके तुलसी है ऐसे तुलसी के पत्र मांझ ली क्यों जाके तुलसी हैं ऐसे तुलसी के पत्र आधो राम नाम यासो तो दीदिए आधो राम नाम यासो तोल दीजिए लिखो आधो राम नाम यासो तो यो राम नाम या देखो ये उनकी तुलसी निष्ठा नामदेव जी ने उस सेठ के आंगन में जो तुलसी का चौरा था उसी से तुलसी का एक पत्ता लिया और उस तुलसी के पत्ते पर पूरा राम नाम नहीं लिखा चंदन से राम नाम का केवल रा लिख दिया आधा राम नाम लिख दिया रा लिख दिया और कहा आप देना ही चाहते हैं तो इस तुलसी के पत्ते पर जो आधा राम नाम लिखा है इसके बराबर धन हमको दे दीजिए सेठ बोला महाराज आप बहुत भो बहुत भो भो भोले एक पत्ते का कितना वजन होगा दो दो चार मासा भी नहीं होगा शेर सोना दे सकता है उसको आप एक तुलसी का पत्ता और उस पर छोटा सा पत्ता उस पर आधा राम नाम इसमें कितना वजन होगा नामदेव जी ने कहा आपने कहा था जो आपकी इच्छा होगी वही मिलेगा तो हमारी इतनी ही इच्छा है सेठ ने कहा कहा परी हास करो डरो है दयाल देखी कहा परी हास करो घरो है दयाल देखी हो तुख्याल क्या को पुरो करो आहूत हाँ के शो ख्याल आखो पूरी जावो एक कांटो ले चढ़ाओ पात सोना संग संगो एक कांटो ले चढ़ाओ पात सोना संग भयो बनों रंगसन ओतना छिड़िए हाँ संग बैण संगसम उतना चीज़ीए लई सो तराजू जास तुले मन पांच सात लयसो तराजू जासो तुले मन पांच सात जाती पाती हुन धरियो पेना जी जिये हाँ जाति पाती हुको धन दन पेना सेठने का महाराज हमारा मजाक क्यों बना रहे हंसी क्यों कर रहे हो नामदेव जी ने कहा नहीं नहीं भाई जो हम कह रहे हैं उसका पालन करो आप आपको इससे क्या प्रयोजन हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है तब तुलसी का पत्ता कितने बड़े पल्ले पर आएगा छोटा कांटा होता सुनारों के पास एक छोटी सी तराजू उसको मंगाया एक पल्ले पर पत्ता रखा और दसवीस तोला सोना धर दिया उसने कहा कोई बात नहीं ज्यादा ही दे देंगे पर आश्चर्य की बात थी दसवीं तोला सोना धरा लेकिन वो तुलसी के पत्ता वाला जो दल था जो, जिस पलड़े पड़, पड़, में था उस पलड़े ने पृथ्वी को छोड़ा ही नहीं वो जमीन से ही चिपका रहा उसने कहा बड़ा तराजू लाओ लियाओ एक कांटो ले चढ़ाओ पात सोना संग बड़ो भयो बड़ो रंग सम होत नहीं समीजिए तब लई तराजू इतनी बड़ी तराजू मंगाई जासो तुले मन पांच सात पांच सात मन जिस पर तुल सकता हो इतनी बड़ी तराजू मंगाई गई बहुत धन था उस सेठ के पास सारा सोना चढ़ा दिया लेकिन वो तुलसी के आधे पत्ता पर लिखे राम नाम की समता हुआ सोना कहां कर सकता था सेठ उदास हो गया बोले इतना ही ले लो बोले क्या करेंगे भाई थोड़ा कांटा इधर उधर रह जाए तो कोई बात नहीं लेकिन यहां तो बिल्कुल भी कोई बराबरी की चले क्या एक पासंग भी समता नहीं है तो हम ऐसे नहीं ले सकते हैं और तुमने कहा था कि जो आप मांगोगे वही देंगे आपका वचन व्यर्थ जा रहा है सेठ ने अपने कुटुंब परिवार के लोगों से कहा नाते रिश्तेदारों से कहा बड़े लोगों के नाते रिश्ते भी बड़े लोगों से होते हैं भाई देखो हम फिर मेहनत करके कमा के आप लोगों का वापस कर देंगे आप लोग हमारी सहायता कीजिए हम धर्म संकट में हैं उन लोगों ने भी अपने अपने आभूषण लिखा पढ़ी करके नाप तोल के धर दिए लेकिन फिर भी बराबरी की तो चले क्या वो तुलसी के पत्ता वाला पलड़ा हिला तक नहीं महाराज अब तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए नामदेव जी ने कहा इतने जल्दी निराश मत होइए। आप लोगों ने जीवन भर बहुत दान पुण्य किए हैं उपवास किए हैं व्रत किए हैं तीर्थ यात्राएं की हैं। बहुत से शुभ कर्म किए हैं उनका भी तो पुण्य आपके पास है सारे जीवन के यज्ञ योग जप तप दान पुण्य तीर्थ यात्रा का जो भी पुण्य होता है उस सभी पुण्यों का संकल्प करके पल्ले पर डालिए हो सकता है शायद कुछ बराबरी हो जाए सेठ ने कहा ठीक है सब लोगों ने अपने अपने हाथ में जल दे करके सारे जीवन के दान पुण्य तीर्थ यात्रा के पुण्य का संकल्प करके पल्ले पर डाल दिया लेकिन फिर भी बराबरी की क्या चले वो पल्ला हिला तक नहीं पर्यो सोच भारी दुख पावे नर नारी नाम देव जू बिचारी एक और काम कीजिए जिते व्रत दान ओ स्नान किए तीरथ में करिए संकल्प या पे जल दीजिए संकल्प करके जल डालो करे ऊ उपाय पात पला भूमि गाड़े पाए रहे वे खिसाए कहो इतनो ही लीजिए वो पल्ला ऐसा धरती में गढ़ गया कि हिले तक नहीं खिसा गया सेठ बोले महाराज आपको बुला के हम तो संकट में पड़ गए आप नहीं आ रहे थे लगता वही ठीक था अब इतना ही ले लो महाराज हम क्या करें हमने सारे उपाय कर लिए श्री नामदेव जी मुस्कुरा कर बोले लेके करें? सरवर करे पति झुख करे सरवर करे भक्ति भाव सोल मती अ भक्तिभाव सोले भरे अति भी नामदेव जी ने कहा कि जब किंचित भी बराबरी बाल के बराबर भी बराबरी नहीं हो रही है तो हम इसको लेकर क्या करेंगे हमारे पास तुलसी है और श्री राम नाम है अब इसके आधे राम नाम की बराबरी जब तुम्हारे सारे लोगों की ये संपत्ति बराबरी नहीं कर सकती जीवन भर का किया गया दान पुण्य तीर्थ यात्रा स्नान ये सब उसकी बराबरी नहीं कर सकता तो हम लेकर क्या करेंगे हमारे लिए तो राम नाम ही पर्याप्त है ऐसा कह करके अब तो सेठ को पता चल गया कि हम सबको राम नाम में प्रेम जगाने के लिए ही नामदेव जी ने ये लीला दिखाई है सेठ चरणों में पड़ गया नामदेव जी ने कहा भैया तेरह जितना सोना तू धर अपने पास और तुम काय को आफत में पड़ते हो ले लो अपने अपना रिश्तेदार नातेदार जिसका जो था ले लो सबने ले लिया नामदेव जी ने कहा हमें यदि देना चाहते हो तो यही दे दीजिए कि अब तुम लोगों का जितना जीवन बचा है को केवल भगवान नाम जप में जाए भगवान नाम के आश्रय में जाए इतना ही हमको दे दीजिए अब तो सबने नाम देव जी के चरणों को पकड़ लिया और सबने आजीवन भगवत भजन का निश्चय कर लिया राम नाम के जप का निश्चय कर लिया इसलिए हरिमाम व्यास जी ने एक साखी में कहा है व्यास नाम सम नाम है तासम और नकोई नामी ते प्रगट्यो यद्यपि तद्यपि गरुओ नाम के समान नाम ही है नाम के समान और कोई दूसरा नहीं है यद्यति यद्यपि भगवान का नाम भी भगवान से ही प्रकट है नामी ते प्रगटियो जद्यपि लेकिन फिर भी नामी से नाम बड़ा है ब्रह्म ते नाम बड़ बरदायक बरदान रामचरित सतकोटि महुलिय महेश जान हरिवंश पुराण में जो महाभारत का खिल भाग है हरिवंश पुराण में भी इस कथा को विस्तार पूर्वक दिया गया है कि एक बार सत्यभामा जी को मनाने के लिए भगवान ने उनके आंगन में कल्प वृक्ष लगा दिया और नारद जी आए तो सत्यभामा जी ने कल्प वृक्ष के पुष्पों से नारद जी का पूजन किया बोले महाराज न आप पुष्प लाकर भगवान को देते न भगवान रुक्मणी जी को देते और न आप हमें भड़काते न में रूस और न ठाकुर जी हमको मनाने के लिए स्वर्ग से कल्प लेकर यहाँ लगाते आपकी दया है महाराज आपने बड़ी कृपा की अब ऐसा कुछ और कर दो कि जब कभी हमारा जन्म हो हमें श्रीकृष्ण ही पति रूप से प्राप्त हो नारद जी ने देखा कि ये बातों में खुद ही फंस गई है नारजी मुस्कुराए और बोले देवी सत्यभामा, देखो जिस वस्तु का दान किया जाता है वही वस्तु दूसरे जन्म में आकर मिलती है तो यदि आप श्री कृष्ण का दान कर दें तो अगले जन्म में श्री कृष्ण ही आपको प्राप्त होंगे सत्यभामा जी ने कहिए तो ठीक है तो दान कर देते हैं श्री कृष्ण का किसको दान करें सुपात्र को दान करना चाहिए नारद जी बोले वैसे तो हम विरक्त महात्मा हैं संकल्पित दान नहीं लेते हैं लेकिन श्री कृष्ण का यदि दान करो तब तो कोई बात नहीं हम हमारे जैसा सुपात्र कहाँ मिलेगा विरक्त भी हैं महात्मा भी हैं ले लेंगे दान सत्यभामा जी तो सोचती थे ऐसे ही संकल्प कर देंगे और तो कुछ होना तो है नहीं पर जैसे ही सत्यभामा ने श्री कृष्ण के दान का संकल्प नारद जी के हाथ में कर दिया नारद जी ने तुरंत अपनी वीणा ठाकुर जी को थमा दी बोले चलो हमारे साथ अब तो जैसे कोई व्यक्ति ब्राह्मण को गोदान कर देता है तो वो ब्राह्मण उस गैया की रस्सी पकड़ के अपने घर चला जाता है क्योंकि गैया ब्राह्मण की हो गई ऐसी अब हमारे हो गए हमको दान में मिले हैं दक्षिणा में चलो हमारे साथ हमारे साथ ही रहना पड़ेगा अब आपको ठाकुर जी बोले हम तो तैयार हैं ठाकुर जी ने वीणा उठा ली पीछे पीछे चल पड़े अब तो सत्यभामा जी रोने लगी बोले महाराज इनको कहाँ ले जा रहे हो अरे बोले कैसे अधर्म की बात कर रही हो संकल्प करके दान दिया है फिर कहते यहीं छोड़ दो दाता ने जिस वस्तु का दान कर दिया है वह उसके पास फिर नहीं रहनी चाहिए गृहिता के पास पहुंच जानी चाहिए हाहा कार मच गया कि नारद जी ने क्या महल में आकर के सबको रुला दिया अंत में सत्यभा रुक्मिणी जी की शरण में गई रुक्मिणी जी ने नारद जी से कहा महाराज कैसे भी समस्या का समाधान करो श्री कृष्ण के बिना द्वारिकावासी कितने दुखी होंगे तब नारद जी ने कहा चलो कोई बात नहीं हमारे शास्त्रों में निष्क्रय भूत द्रव्य को भी दे करके विधि का निर्वाह कर दिया जाता है तो श्री कृष्ण के बराबर धन हमको मिल जाए धन की हमें जरूरत तो नहीं है लेकिन अब विधि तो बनानी पड़ेगी व्यवस्था इनके बराबर धन मिल जाए तो हम इनके बदले कुछ ले लेंगे सत्य जी को बड़ा अभिमान था कि हमारे यहाँ तो बहुत सोना है श्यमंतकमणि से आठ बार सोना रोज निकलता है कुंटलों सो, टनों सोना था बोले श्री कृष्ण का जितना वजन है उससे सौ दो सौ गुना ज्यादा सोना दे दूंगी बड़ा तराजू मंगाया सोना रखा पर ठाकुर जी का पल्ला हिले नहीं वहां भी नारद जी ने यही लीला की सब अपने जीवन भर के दान पुण्य का संकल्प कर दो फिर भी पल्ला हिला नहीं तब सत्य भामा रुक्मिणी जी की शरण में गई रुक्मिणी जी ने तुलसी के एक पत्ता पर आधा कृष्ण नाम लिखा और जैसे ही पल्ले पर रखा उस आधे कृष्ण नाम के बराबर ठाकुर जी नहीं हो पाए ठाकुर जी का पड़ला ऊपर झूलने लग गया नाम का पल्ला भारी हो गया नारद जी ने नाम को उठाकर तुलसी दल को जिहा पर रखा और वीणा बजाकर कीर्तन करने लगे बोले इतने हल्के को लेके हम क्या करेंगे हल्के को तुम ही रखो हम वैष्णवों को तो नाम ही बहुत है तो जैसे तो भगवान भी नाम की महिमा के आगे हल्के से हो जाते बोलो श्री राम नाम महाराज की पद्म पुराण में लिखा है गोकोटिद ग्रहणे सुकासी गोकोटिदान ग्रहणे माघ प्रयागे यदि कल्पवासी माघ प्रयासे यदि कल्पवासी प्रयागे यदि कल्पवासी घ प्रयागे यदि कल्पवासी युत मे ुसुवर्णदान युत मे सुवर्णदानज्ञात मे ुसुवर्णदान गोविंद नामना न ना भवे चतुल्यम गोविंद नामना न ना भवेदुल्यम गोविंद ना भवे गोविंद ना भवे ग्रहण के समय दान की बड़ी महिमा सर्वम गंगा समम तोयम सर्वे व्यास समा दिजा ग्रहण के काल में सामान्य जल भी गंगा जल के तुल्य हो जाता है और सामान्य ब्राह्मण भी वेदव्यास के तुल्य हो जाता है इसलिए ग्रहण के समय बड़ी भारी महिमा है और वह भी काशी में ग्रहण स्नान की महिमा शास्त्रों में ज्यादा गाई गई है चंद्र ग्रहण के अवसर पर काशी में और सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में स्नान का बड़ा पुण्य है तो चंद्र ग्रहण के अवसर पर काशी में काशी के वैदिक त्रिकाल संध्या वंदन अग्निहोत्र करने वाले ब्राह्मणों को एक करोड़ गायों का दान कोई करे संभव नहीं है आज तो गोवंश का इतना संहार हो रहा है कि एक करोड़ गाय खोजना भी मुश्किल है कथनचित एक करोड़ गायों का दान ग्रहण के अवसर पर किया जाए और माघ मास में प्रयाग में कल्पवास करके कठोर तप किया जाए दस हजार यज्ञ किए जाएं, सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण राशि का दान किया जाए और एक बार केवल गोविंद नाम का उच्चारण किया जाए ब्यासी पद्म पुराण में कह रहे हैं गोविंद नाम नववेच ना तुल्यम फिर भी यह सब दान पुणि भी गोविंद नाम की समता नहीं कर सकता है भगवान नाम की बड़ी भारी महिमा है भैया यही सबसे ऊंची चीज है नाम जप करो किसी को फुर्सत मिलने वाली नहीं है जैसे कोई समुद्र में जाए स्नान करने और सोचे कि जब इसकी लहर शांत तो हो जाएंगी तब गोता लगाएंगे तो ना लहर शांत तो होगी न उसका समुद्र स्नान होगा उन लहरों के बीच में ही उसे गोता लगाना पड़ेगा ठीक इसी प्रकार से संसार में आपको सर्वथा फुर्सत भजन की कभी नहीं मिलेगी कोई न कोई प्रपंच जब तक शरीर है इसके साथ पीछे लगा रहेगा इसी के रहते हुए भगवान नाम का जप करते हुए भगवान नाम का आश्रय लेते हुए अपने जीवन जन्म को सफल बनाना चाहिए तो नामदेव जी के चरणों में सब पड़ गए और श्री नामदेव जी ने सबको भजन का उपदेश किया नाम जप का उपदेश किया और इतना अद्भुत महासंकीर्तन हुआ कि आज पूरे पंढरपुर नगर को नाम जप की प्रेरणा मिली और सेठ ने तो निश्चय कर लिया कि वस्तुतः जीवन में जो कुछ किया था ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की जो आज आपका दर्शन करा दिया और आपके दर्शन से मेरा जीवन ही बदल गया अब शेष बचा हुआ जीवन केवल हरि नाम के लिए समर्पित है श्वास श्वास में भगवान नाम जप करूंगा बड़ा अद्भुत संकीर्तन हुआ राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हाम कृष्ण हि राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हि राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हि राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी जय जय राम, राम, खुण राम खुण Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna Hari Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna Hari Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Krishna Hari राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरी, हरी। सबने नामदेव जी के चरणों में प्रणाम किया इस प्रकार से नामदेव जी ने स्वयं तो नामनिष्ठ हैं ही सबको नामनिष्ठ बना दिया नामदेव जी की तुलसी निष्ठा भी सुन ली नामदेव जी की नाम निष्ठा का श्रवण कर लिया अब नामदेव जी की एकादशी निष्ठा का वर्णन कर रहे हैं आज कौन सी तिथि है एकादशी और एकादशी भी कौन सी एकादशी हमारे ब्रज में इसको रंगीली एकादशी कहते हैं आज बिहारी जी की होली आज से आरंभ हो जाती है। अयोध्या जी में भी आज ही रंग भरी एकादशी सर्वत्र होली का बड़ा अद्भुत उत्सव होता है हमको तो कल से ही दो तीन दिन से ही आ रही है ब्रज की बहुत याद अब किससे कहें बरसाने की होली नंदगाम की होली और वृंदावन की होली आज सवेरे से ही बहुत स्मरण हो रहा है आज होली का अवसर है सभी भक्तों के तनमन प्राण भगवत प्रेम के रंग में रंग जाते हैं हमारे ब्रज में तो जितना बड़ा होली उत्सव होता है शायद इस धरती पर कहीं इतना बड़ा होली उत्सव नहीं होता होगा बसंत पंचमी से होली उत्सव शुरू होता है माघ शुक्ल पंचमी से में होली उत्सव शुरू हो जाता है होली की समाज होली के पद माघ शुक्ल पंचमी बसंत पंचमी से शुरू हो जाता है और चैत्र पूर्णिमा को आखिरी होली उत्सव दाऊजी का होता है होली उत्सव दाऊजी का हुरंगा चैत्र पूर्णिमा को होता है तो दस दिन तो हो गए माघ के पूरा फाल्गुन हो गया तीस दिन दस कितने हो गए 40 हो गए और फिर पूरा चैत्र हो गया 30 तीस साठ दस सत्तर सत्तर दिन की होली ब्रिज में होती है 70 दिन तक ब्रिज में होली चलती है और वो तो आपको रहने पर पता चलेगा बसंत पंचमी से होली का उत्सव शुरू हो जाता है और पूरे ब्रज के गांव गांव में तिथियां निश्चित हैं अमुक तिथि को यहां की अमुक तिथि को यहां की अमुक तिथि को वहां की होली अद्भुत उत्सव होली का होता है इसलिए हमारे ब्रज में ये प्रसिद्ध है कैसो देश जगत हो नी दे, दे, दे जगत हो ब्रिज में हो रहा है हमारे यहां आज मंदिरों में आज से ही आरंभ हो जाता है आज विशेष रूप शिपद चरण में हमारे होरी हो गारे पड़ेगी नग पाई तो के द्वारे नग माइक तो के द्वारे सूरत अपनी तू तुधारे सूरत अपनी तुधारे ओ री हो गजरा सुधार रे ओ गजर जे सुधार रे हमारे ब्रिज में कहते हैं कैसो ये देश निगोरा जगत हो री ब्रज हो रहा ये देश निगोड़ा जगत ब्रिज की हो रही है मैं जमुना जल बरन जाति रह कहें चले कुल में कनक तनक से जय हो आ तनक तनक से जोरा मरे आखन में डोरा हरे आखन में, आँखन में हो आ कैसा ओ रही हो जग स्वादेश Say it, say it again. काूसों का जोड़ा कोड़ा काहूस सत गुमान सिखाय सवन सौरज गुमान तमन गो सद गुमान सिखाय सवन मेरो गुमान सिखाएँ सवन को सवरो अंग कटोरा सवरो अंग कटोरा कैसो देश ने हो गगत हो तो ये देश निको जगते होरी होरा अद्भुत होली का उत्सव है अब एक गोपी कह रही है मेरी सास ने बहुत नई अंगिया फरिया है। चुनरी दी थी लेकिन लाला तुमने हमारी ये नई चुनर खराब कर दी मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी ऐसो चटक रंगदार क्या मोरी चुनरी में पड़ गयो एसो चटक रंग डारो चटक हाँ? रंग एसो चटक रंग एसो चटक रंग ऐसो चटक रंग ऐसो चटक रंग ऐसो चटक रंग ऐसो चटक रंग एसो झटक रंग मेरी चुनरी में जो मेरी चुनरी में पर गयो दागरी ऐसो चटक रंगदार डारो मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी ऐसो चटक रंग मोहूते मोहते गेतिक ब्रज सुंदरी मोहते केज सुंदरी सुंदरी ब्रज सुंदरी सुंदरी ब्रज सुंदरी मू ते के तिक ब्रज सुंदरी मोहते के तिक ब्रज सुंदरी श्याम खुन सो न खेलो आगर ऐसो चटक रंग डारो श्याम उन से न खेलो फागिरी ऐसो चटक रंग टारो श्याम मेरी, मेरी चुनरी में पढ़ गयो कागरी ऐसो चटक रंग मेरी चुनरी में पढ़ गयो कागरी ए सोच ट रंग डारो और कौच रान छुत और या की मोहिते लग रही लाग रही ए सोच ट रंग आया मेरी सो लग गयों दागरी ऐसो झटके रंग डारो आम मेरी चुनरी रहे दागे हो गयो दागरी ऐसो सो चटके रंग डारो श्याम मेरी चुनरी में लग गयों दागरी ऐसो झटके रंग डारो बलि बलिदास दास ब्रज छाड़ो बली दास बास ब्रज छो बोले अब ब्रज में छोड़ दो अब मत रहो ब्रज में ठाकुर जी ज्यादा परेशान करते हैं बलि बलिदास दास ब्रज छोड़ो बलि दास बास ब्रज छोड़ो ऐसी होरी में <Netflix> लग जाए आरी ऐ रंग हाँ ऐसी सोरी में लग जाए आगे श्याम ऐसो चटक रंग टारोरी चुनरी में पर हो दो लटक रंगदारों शाम मेरी में तागेरी। रंग चुनरी में लग गयो कागरी ऐके रंग डारोरी में पड़ गयो दागरी मेरी चुनरी में लग गयो कागरी है दो धटके रंग श्री होरी के की जय जय जय श्री जयरा भैया यही आनंद है भारतवर्ष में जन्म लेने का और सुंदर सुंदर ठाकुर जी की दिव्य लीलाओं के रसास्वादन का हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो परम पवित्र भारतवर्ष में हम लोगों को जन्म प्राप्त हुआ है और मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग भी हम लोगों को प्राप्त हो रहा है हमारे भारतवर्ष के संत परंपरा के एक गरिमामय महापुरुष भगवत प्राप्त संत जो निरंतर श्री ठाकुर जी की लीला में डूबे रहते थे ऐसे पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज उनका भी दास को स्मरण हो रहा है प्राय होरी के समय वे ब्रज में होते थे उनकी एक रचित होरी है उससे अयोध्या जी की हाजिरी भी हो जाएगी समय तो कम है लेकिन भाई वृंदावन की होरी हुई तो अयोध्या जी की भी होरी भी होनी चाहिए होरी खेलत चारों भात सखन संग फागुन में होरी खेले चारों भात सखन संग फागुन में। भोरी खेलत चारों रात सकन संग पागुन में भोरी खेलत चारों रात सकन संग पागुन में मंगल चौक भर रंगन सौ मंगल चौक भर रंगनों हर गुलाल रंग साथ हाँ हर गुलाल रंग सात सखन संग फागुन में सघन संग फागुन में खोरी खेलत चारों व्रत सखन संग फागुन में भौरी खेलत चारों व्रत सखन संग फुन में अबीर कपूर कुंद के सर के अबीर कपूर कुंड केसर के, के। सुखद सुगंध उड़ात सखी फागुन में सुखद सुगंध उड़ ललन संग फागुन में हो रही खेल आरो सकन संग फागुन में भोड़ी खेलत चारों व्रत सकन संग फागुन में रघुवंशी भ्राता बहु रे रघुवंशी बहु व्राता बहुठारे लैपचकार हाथ सखन संग फागुन में हाँ लग गारी हाथ सघन संग फागुन में अवध सखाना चत अरुगावत अवध सखाना चत अरुगावत फागुन गीत सुहाज संग फागुन में हाँ पागुन गीत सुहात सदन संग फागुन में भोरी खेलत चारों भात सदन संग फागुन में भोरी खेलत चारों व्रत सघन संग फागुन में श्री रघुनंदन चंग बजावत श्री रघुनंदन बजावत श्री रघुनंदन चंग बजावत, श्री रघुनंदन चंग बजावत कछु कछु थिर कत जात से हो संग फाग, हाँ कछु कछु थिर कत जात सकन संग फागुन में भोरी खेलत चारों भात सकन संग फागुन में भोर के लक्ष व्रत सकन संग फागुन में व्रत मिली बाज बजावत व्रत मिली बज बजावत संग सुस्वरन मिलात संग फागुन में संग स्वरण मिलात सघन संग फागुन में भोरी खेल भ्रात सघन संग फागुन में भोरी खेलत जानू भ्रत सघन संग फागुन में बाजत ताल मृदंग झांझ ढप बाजत ताल मृदंग झांझ ढप बाजत ताल मृदंग झांझ ढप बाजत ताल मृदंग झांझ ढप अवध आनंद बड़ जयो संग फागुन में हाँ अवध आनंद बढ़ात सन संग फागुन में ठाकुर जी के साथ होली का आनंद लेने के लिए ब्रह्मा जी शंकर जी भी अवध सखा का वेश बनाकर मिले हुए हैं शिव ब्रह्मा मिले सखन में शिव ब्रह्मा मिले सघन में शिव ब्रह्मा मिले सखन में शिव ब्रह्मा मिले सघन में छा रूप हर साथ सकन संग फागुन में आयो रूप भात सकन संग फागुन में।, फागु में हो खेलत चारों रात सकन संग फागुन में भोरी खेलत चारों रात सकन संग फागुन में जय जय कहश्री रंगनाथ हो जय जय कै रंगनाथ की जय जय कहश्री रंगनाथ की जय जय कैरी रंगनाथ की पिचकार बरसा हो हाँ पिचकार बरसात सकन संग फागुन मे श्वेत वस्त्र आभूषण दारे श्वेत वस्त्र आभूषण दारे रंगन शोभा पात्र सकन संग फागुन में माँ रंगन शोभा पात्र सगन संग फागुन मे हाँ अरुण पीत के सरिया जमा हरुण पीत के सरिया जामा धारे चारों ब्रात जयो संग फागुन में धारे चारों ब्रात सघन संग फागुन में भोर खेलत चारों ब्रात सखन संग फागुन के लत चारों व्रत सगन संग फागुन में अबीर गुलाल लाल भैबर अबीर गुलाल लाल भैबर अद्भुत छटा लखात सकन संग फागुन में हाँ अद्भुत छटाल खात सगन भेंट गुलाल करण पिचकारी भेंट गुलाल पिचकारी, अति प्रसन्न सब बात सघन संग फागुन में हाँ अति प्रसन्न सब बात सघन संग पालन में गगन सिद्ध सुर सघन सीत सुर सुमन बस के जय जयकार मचात सघन संग फागुन में हाँ जय जयकार मचात सघन संग फागुन में मचो आनंद अवध त्रिभुवन में मचो आनंद अवध भ्रुवन में मुख नहीं भरण सिरात सखन संग फागुन में नहीं मन सिहास सकन संग फागुन में, में। श्री दशरथ रानिन संग संगठे श्री दशरथ रानन संग छे महल अटम मुस्क जन संग फागुन में हाँ महल अटम मुस्कुन संग फागुन में श्री सखेन्द्र के प्राण जीवन धनरी के प्राण जीवन धन श्री सखेन्द्र के प्राण जीवन धन श्री सखेन्द्र के प्राण जीवन धन भाय गले हो सखन संग फागुन में माए गले लपटात सखन संग फागुन में भोरी खेल चारों भात संग होरी जय श्री कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री अयोध्या नाथ भगवान की जय श्री पूज्य संत श्री गोपाल जी महाराज की जय सब संतन की जय रंग एकादशी की जय जय जय श्री राधे आज एकादशी है और वो भी रंगभरी एकादशी इसलिए चरित्र तो बहुत बाकी है पर हमारा मन नहीं माना कम से कम इस माध्यम से ही हम लोग मानसिक रूप से ब्रज पहुंच करके आज ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं वैसे श्री ठाकुर जी की कृपा से परसों तो वृंदावन पहुंच ही जाना है नहीं? परसों चौदह तारीख को होली पूर्णिमा सोलह की है क्या पंद्रह तारीख को मलूक पीठ में ठाकुर जी की दिव्य होली है धुआंधार तो रंग भरी होरी होगी ऐसे ही है होरी का आनंद है ठाकुर जी की कृपा है जब तक कोई प्रारब्ध कोई प्रबल प्रारब्ध भोग लिखा है तब तक ब्रज छोड़ के इधर उधर भटकना हो रहा है जब श्री जी विशेष कृपा करेंगी तो विश्वास है कि यह तनम प्राण ब्रज के बाहर नहीं जाएगा श्री राधा रानी की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हरिशरणम नाम निष्ठा एकादशी निष्ठा तुलसी निष्ठा तीन निष्ठाओं में से एक निष्ठा भी जिस वैष्णव के जीवन में होती है उसके कल्याण में संदेह नहीं और तीनों निष्ठाएं बहुत ध्यान से सुने नाम निष्ठा एकादशी निष्ठा तुलसी निष्ठा तीनों निष्ठाएं जिस वैष्णव के जीवन में होती हैं, उसको द्वारा किसी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ता है वो मुक्त हो जाता है भगवान के चरण कमलों को सदा सर्वदा के लिए प्राप्त कर लेता है बड़ी सरल है बहुत सहज है नित्य तुलसी में जल चढ़ाना तुलसी कंठ में धारण करना भगवान को तुलसी जल चढ़ाना तुलसी की परिक्रमा करना तुलसी में दीपदान करना यह तुलसी निष्ठा है तुलसी का बगीचा लगाना यह तुलसी निष्ठा है एकादशी निष्ठा पूर्वक करना यह एकादशी निष्ठा है और हरिनाम की तुलना किसी भी साधन से न करना सर्वोपरि श्री हरिनाम है और महा महा है भगवान भी अपने नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते ऐसा विचार करके जैसे अत्यंत लोभी मनुष्य निरंतर धन के संग्रह में धन को बढ़ाने में लगा रहता है ऐसे ही वैष्णव निरंतर नाम जबकि पूंजी को बढ़ाता चला जाए निरंतर नाम जब करे एक क्षण भी व्यर्थ जाए तो उसको बहुत व्याकुलता हो गए हाय रे हाय हमारा क्या छिन गया क्या लुट गया तद विस्मरणे परम व्याकुलता इसलिए अहरनिश भगवन नाम का अखंड अजस्र जप चलते रहना चाहिए रसना निर्मल नाम मनह वरसत धाराधर धाराधर के समान निरंतर नाम जप करते रहें मंत्र जप करें नाम जप करें हुँ? हमको ऐसा लगता है अव्यर्थ कालत्वम वैष्णवत्वम एक क्षण भी व्यर्थ न जाए यही वैष्णवता है हर क्षण श्री ठाकुर जी के लिए हो तत, इसी को नार जीने का तदर्पिता अखिला चारिता वैष्णव का प्रत्येक आचरण श्री ठाकुर जी के लिए हो श्वास भी चल रही है तो अपने जीने के लिए नहीं ठाकुर जी के लिए त्वी धृता स्व विचिन्न होते हम नौकरी कर रहे हैं वो भी भगवान के लिए खेती कर रहे हैं वो भी भगवान के लिए व्यवसाय कर रहे हैं वो भी भगवान के लिए हमारी प्रत्यक क्रिया भगवान को प्रसन्न करने के लिए हो और हर समय चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय ज्यादा से ज्यादा नाम जप करे नाम जप की कितनी महिमा है इसका वर्णन हम नहीं कर सकते बहुत बड़ी महिमा है भजन की बहुत बड़ी महिमा है श्री वृंदावन बिहारी लाल की नामदेव जी निष्ठापूर्वक एकादशी का व्रत करते हरिवासर को करते दसवीं को एक समय ही आहार ग्रहण करते मध्यान्ह में सायंकाल को कुछ भी ग्रहण नहीं करते दसवीं को एक समय भोजन लेना चाहिए सायं काल को कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए और एकादशी को 24 घंटे में एक बार फलाहार लेना चाहिए दो तो बार तीन बार मुंह जूठा नहीं करना चाहिए और एक बार भी इतना फलाहार नहीं कि इतना ठूंस के खा ले कि बस फिर सांस लेना भी मुश्किल पड़ जाए ऐसा नहीं बहुत उत्तम पक्ष तो हमने कल भी निवेदन किया था सर्वोत्तम पक्ष ये है कि प्रत्येक एकादशी निर्जल हो उतना भी संभव न हो तो जल पी कर हो उतना भी संभव न हो तो वेद में पयो व्रतो ब्राह्मण यवागु व्रतो राज आमिक्षा व्रतो वैश्य ब्राह्मण व्रत करे तो दूध पी करके करे गाय का भारतीय देसी गाय का दूध जर्सी का नहीं भैंस का नहीं और डेरी का नहीं देसी गाय का दूध भारतीय देसी गाय का दूध पीकर के क्षत्रिय फलाहारी हलवा या लपसी खा करके व्रत करें कुछ खाना चाहता है तो वैश्य छेना की मिठाई खा करके या खोवा की मिठाई खा करके व्रत करें वैश्यों को बढ़िया चीज़ बताइए खोवा की मिठाई छेना की मिठाई और बाकी लोग फलाहार करें ये भी लिखा है बस मूल बात यह है कि एकादशी को अन्न खाने से बचना चाहिए किसी का शरीर बहुत अस्वस्थ रहता है आवश्यक है उसको दो बार तीन बार कुछ थोड़ा आहार लेना अब सुगर वाले भूखे रहें तो और तो ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे तो वो फिर अन्न तो कम से कम न लें हल्की चीज जो उनके स्वास्थ्य के अनुकूल हो थोड़ी थोड़ी ले लें पर एकादशी की तिथि को अन्न में पाप का निवास हो होता है सबकी छुट्टी है ना एक दिन अन्न ने भगवान की शरण में जाकर कहा प्रभो बचाइए मेरी रक्षा कीजिए क्या हुआ बोले हुआ क्या मरा सब दुनिया हमको खाए चली जा रही है सबको छुट्टी मिलती है हमको भी तो एक दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए कि नहीं ठाकुर जी ने कहा तुम्हारी छुट्टी का दिन है एकादशी एकादशी को जो अन्न खाएगा वह पाप का ही भक्षण करेगा जो एकादशी व्रत करते हैं उनका पाप अन्न में स्थित हो जाता है और जो एकादशी नहीं करते अन्न खाते हैं वह पाप उनके भीतर चला जाता है इसलिए एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए फलाहार करना चाहिए और वह विधि क्या है बोले पाँच वर्ष की आयु से कम जिसकी आयु है वह बालक व्रत न करे बालिका व्रत न करे तो दोष नहीं और पंचानवे वर्ष से ऊपर जिस वृद्ध की आयु है वो भी व्रत न करे तो उसे दोष नहीं इस भी इस इस पांच वर्ष की आयु से लेकर पंचानवे वर्ष तक की आयु के जितने भी लोग हैं सबको एकादशी करनी चाहिए एकादशी का उद्यापन करने के बाद भी व्रत का त्याग नहीं करना चाहिए बहुत से लोग उद्यापन करके फिर व्रत छोड़ देते हैं विधि शास्त्र में यही लिखी है एकादशी का निष्ठापूर्वक व्रत करना चाहिए हमारे पूजश्री खाकसोक वाले महाराज जी जिन्होंने कृपा करकेश दास को चतुर्थाश्रम की दीक्षा प्रदान की साधु बनाया वो पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा सरकार उन्होंने एक घटना सुनाई अपने जीवन की बहुत प्रेरक घटना है सत्य घटना है महाराज जी पहले प्रतिवर्ष कलकत्ता जाते थे करीब लगातार 60 साल तक वो कलकत्ता गए उसके पहले महाराज के गुरुजी जाते थे उसके पहले पहाड़ी बाबा पधारे थे करीब 200 सौ सवा दो, दो साल पहले तो परंपरा रही है बंगाल में जाने की महाराज के बंगाली सेवक बहुत थे इसलिए स्थान में बंगला भी प्रायः सब लोग समझते थे जानते थे तो महाराज जी कलकत्ता जा रहे थे ट्रेन से तो ट्रेन बनारस मुगलसराय होकर के जाती है तो मुगलसराय स्टेशन पर कोई काशी के विद्वान उनको भी आगे कहीं जाना था वो ट्रेन में चढ़े तो महाराज जी का जहाँ सीट रिजर्व थी उसी के सामने वाली सीट उनकी थी वहाँ वो चढ़े तो वहीं उनके एक मित्र भी चढ़े वो भी उनका भी सीट थी दोनों का मिलना जुलना हुआ बड़े प्रेम से मिले बनारसी पंडित संस्कृत में वार्तालाप दोनों का हुआ बोलेरे बहुत दिन बाद मिले भगवान विश्वनाथ ने मिला दिया संस्कृत भाषा में ही दोनों का वार्तालाप हुआ आप लोग अन्यथा न माने बनारसी पंडितों में पान खाने का अभ्यास खूब है वहां पान खाने की परंपरा भी खूब है बनारस में खूब पान खाया जाता है तो वो डिब्बा रखते थे पुराने पंडित पान का तो वो जो पंडित जी थे उनके जो मित्र आए उन्होंने अपना डिब्बा खोला पान का और लाल रंग के कपड़े में लगे हुए पान रखे थे एक पान निकाल करके कहा शास्त्री जी लिओ पान लो तो उन्होंने ऐसे हाथ से छू करके हाथ जोड़ तो लिए बोले आज एकादशी है हम पान नहीं खाएंगे तो उन्होंने कहा तुम एकादशी कब से करने लग गए तुम तो पहले से ही प्रदोष व्रत करते रहे एकादशी कब से कर वो एकादशी नहीं करते थे तो उन्होंने कहा कि मित्रवर हम एक घटना सुना रहे हैं हमने एकादशी कब से आरंभ की तो बनारस के पास के ही किसी गांव का उनका जन्म था तो उन्होंने बताया कि हमारे घर में एक मांझी जाति का लड़का था जो घर में कुछ काम करता था सफाई वगैरह का काम करता था गऊ की सेवा भी करता था जवान लड़का था अकस्मात बीमार हुआ और खत्म हो गया मर गया वो मरा हुआ लड़का साल दो साल बाद मेरे कक्ष में प्रगट हो गया सामने आ गया तो बोले हमको तो एकदम पसीना आ गया कह अरे ये तो लड़का मर गया था दो साल बाद ये हमारे कमरे में खड़ा है कुंडी भीतर से लगी हुई है और ये कैसे आ गया लड़का तो वो बोला पंडित जी आप हमको देख के घबराओ नहीं हम जमदूत बन गए हैं आपके गांव के अमुख व्यक्ति का समय पूरा हो गया उसको लेने आए हैं तो आपके घर में बहुत दिनों तक हमने नौकरी की है तो मन में आया कि अभी थोड़ा समय उसकी आयु का बाकी है तो आपसे मिल लू इसलिए आपसे मिलने आया और ये तुम जमदूत कैसे बन गए कौन बनता है जमदूत कैसे बने तो उस उस लड़के ने ही कहा कि जो कम से कम सौ बार नरक चला जाता है पाप करके भगवान कृपा करके मनुष्य बनाते हैं फिर पाप करता फिर नरक जाता फिर भोग करके फिर धरती पर आता ऐसे कम से कम सौ बार नरक के चक्कर लगा लेता है तो जमराज कहते बड़ा नरक का भक्त है इसको जमदूत बना दो क्योंकि इसको सब यहाँ की व्यवस्था मालूम पड़ गई है तो महाराज हम तो नार प्राणी है इस बार हमारी सौमी बार की नरक की यात्रा थी हमको जमदूत बना दिया गया उस व्यक्ति को हम लेने आए हैं और अब हम जा रहे हैं तो पंडित जी कहते हैं कि मैंने उस लड़के को कहा कि भाई जा तो रहे हो लेकिन चलते चलते एक बात बता जाओ तुम्हारे नरक का विधान क्या है किस व्यक्ति को नरक में सजा नहीं मिलती तो वो जाते जाते यमदूत कह के गया कि जो प्रतिज्ञापूर्वक तुलसी धारण करता है कंठ में और निष्ठापूर्वक एकादशी व्रत करता है ऐसे दो लोगों को यमलोक में कोई दंड नहीं होता कह के चला गया बोले तो इसके बाद जो व्यक्ति जिसका नाम उसने बताया था वो व्यक्ति खत्म हो गया उसके पड़ोस में ही मोहल्ला मोहल्ले में ही घर था उसके घर में रोना गाना शुरू हो गया बोले तो इस घटना के बाद मैंने पूरे परिवार सहित एकादशी व्रत करना आरम्भ कर दिया और मैं देखो स्मारत हूँ त्रिपुंड लगाता हूं लेकिन मैंने तुलसी की माला पहन रखी है मैंने अपने छोटे छोटे बच्चों को तुलसी पहना दी और हम अपनी जजमानी में सब जगह एक ही प्रचार करते हैं कि भैया नरक से बचना हो तो तुलसी जरूर बांधो और एकादशी का व्रत करो तो बोले हम ये प्रचार करते हैं महाराज जी कहते हैं मेरे सामने उन पंडित जी ने ये घटना सुनाई बड़े प्रेम से महाराज जी इस घटना को सुनाते थे शास्त्र में जो कुछ लिखा है वो झूठ नहीं एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए अन्न किसी को देना भी नहीं चाहिए किसी को अन्न मांगने पर भी नहीं देना चाहिए न अन्न खाए ना अन्न अन किसी को दे द्वादशी को गोमाता को ग्रास अर्पित करके किसी ब्राह्मण को वैष्णव को कुछ देकर के तब पारण करना चाहिए मान लो हम ऐसी जगह रहते जहां सुविधा प्राप्त नहीं है तो गौ ब्राह्मण का कुछ अंश निकाल दे द्रव्य के रूप में ही निकाल दे अब फिर पारण करना चाहिए हम तो पारण के लिए सबसे बढ़िया समझते हैं जगन्नाथपुरी से श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद निर्माल्य ले आवे और मुहूर्त होता है समय पारण का तो भोजन में तो आगे पीछे हो जाता पर पारण में तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद मुख में रख ले महाप्र महाप्रभु का महाप्रसाद भी हो गया और व्रत का पारण भी हो गया तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु का प्रसाद लेकर पारण करना चाहिए ये विधि है श्री नामदेव जी दसवीं को एक समय भोजन करते एकादशी निर्जल करते और पूरी रात्रि अपने परिवार के सहित बैठ कर संकीर्तन करते और संकीर्तन करते करते जब ब्रह्मवेला के चार बज जाते सुबहरे के चार बज जाते तो आप चंद्रभागा में स्नान करते पंडरी जी का दर्शन करते फिर द्वादशी को गोमाता को पवा करके किसी वैष्णव को पवा करके तब आप पारण करते ये नियम था श्री नामदेव जी का प्रतिज्ञा पूर्वक ठाकुर जी ने इनकी एकादशी व्रत की निष्ठा की प्रतिज्ञा परीक्षा करने के लिए एक लीला रची पंडरी भगवान ने नामदेव जी के साथ बहुत लीलाएं की महाराज हम तो बहुत छोटा चरित्र कह रहे हैं छप्पन बार भगवान ने लीलाएं की उनके साथ कितना बड़ा चरित्र है नामदेव जी का रूप ब्राह्मण को दूब रो पट को ्राह्मण कोट अंग भयो ही ये रंग व्रत परिचे को ली जी हाँ भयो ही ये रंग व्रत परिचे को दशी अन्न माँगत बहुत भूखो भइए कारदशी अन्न माँगत बहुत भूखो आज तो न देो भोर साओ जी तो दी हजु तो नही चाहो जी तो भगवान ने अत्यंत दुर्बल ब्राह्मण का रूप बनाया एकदम सफेद दाढ़ी सफेद बाल कमजोर शरीर लठिया के सहारे चलते चलते ठाकुर जी नाम देव जी के द्वार तक पहुंचे जान के लीलाए ठाकुर जी की ठीक दोपहर के समय और लठिया पटक करके एकदम बेहोश जैसे होके गिर गए नामदेव जी दौड़े उठाया हवा किया पंखा किया ब्राह्मण देवता को बिठाया कहो कहो महाराज बोले तो नामदेव तुम बड़े भारी भक्त हो मैं बहुत भूखा हूं कई दिन का भूखा हूं प्राण निकले जा रहे हैं हमको भोजन करा दो तुम्हें बड़ा पुण्य होगा मदेव जी ने कहा जय जय ब्राह्मण देवता आज तो एकादशी है एकादशी को तो व्रत किया जाता है अन्न नहीं लिया जाता है ब्राह्मण देवता ने डांटते हुए कहा ठाकुर जी आए ब्राह्मण के रूप में डांटते हुए कहा बूढ़े मनुष्य के ऊपर बूढ़े ब्राह्मण के ऊपर व्रत का नियम लागू कर रहा है अरे शास्त्र में लिखा है पांच वर्ष से जिसकी कम आयु हो और पंचानवे वर्ष से ऊपर आयु हो उसको एकादशी त्यागने का दोष नहीं लगता पता है सवासो साल की उम्र है हमारी ठाकुर जी ने आप लोग कहेंगे झूठ बोले ठाकुर जी कृष्णावतार में ठाकुर जी मानवी वर्षों से सवासो वर्ष तक रहे उसी को ध्यान करके ठाकुर जी ने कह दिया मेरी सवासौ साल की आयु है नामदेव जी बोले तब तो बहुत अच्छी बात है महाराज सौ साल जीना मुश्किल है आप सवा सौ साल जी गए और कितना जीओगे एकादशी को वैकुंठ के द्वार खुले रहते हैं कहीं आज आपका प्राण छूट गया तब तो सीधे परम पद हो जाएगा आपको वैकुंठ मिलेगा सुनते ही ठाकुर जी चिड़ गए बोले अरे हमको मारना चाहता बड़ा भगत बनता है जल्दी भोजन कराओ हमको बोले आज तो न दे भोर चाहे जीतो लीजिए आज नहीं दे सकता प्रातः काल द्वादशी को जितना चाहो भरपेट पवाऊंगा आपको लेकिन आज नहीं दे सकता तमाम लोग इकट्ठे हो गए आस पड़ोस के बोले पंडित जी कोई बात नहीं हम लोग तो एकादशी करते नहीं है यही करते हैं एकादशी चलो हमारे घर भोजन कर लो ठाकुर जी बोले मैं इसी के दरवाजे पर ब्रह्महत्या देने आया हूँ यही मर जाऊंगा दूसरे का अन्न नहीं खाऊंगा खाऊंगा तो इसी का खाऊंगा नामदेव जी बोले महाराज चाहे जीवित रहो चाहे पधार जाओ हमने प्रतिज्ञा कर रखी है हम एकादशी स्वयं निष्ठा पूर्वक करते हैं एकादशी को पशु और पक्षी को भी अन्न नहीं देते आप तो ब्राह्मण देवता है आपको अन्न देकर हम पाप नहीं कर सकते शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते महाराज करो हठ भारी मिल दो ताको सोर पर्य समझावें नामदेव या को कहा खीजिए लोगों ने समझाया नामदेव जी को नामदेव जी भी नहीं समझ रहे थे ब्राह्मण देवता को समझाया वे भी नहीं समझना चाहते थे आप विचार कीजिए दोपहर में ठाकुर जी आए हैं और संध्या के चार बज गए मदेव जी ने कुछ नहीं दिया अंत में ठाकुर जी उठ के खड़े हुए और धड़ाम से गिर गए गिर गए लोग भीड़ तो वहीं इकट्ठी थी अरे बोले ब्राह्मण ने प्राण त्याग दिए देखा तो सांस बंद नाड़ी बंद अरे राम राम राम राम, राम। बड़ा भगत बनता है बताओ एक भूखा ब्राह्मण मार दिया है देखो अरे दे देते तुम्हारा क्या बिगड़ जाता ब्रह्म हत्या लगी तुमको अब तुम्हारा जाति से बहिष्कार है पूरे नगर के लोगों ने उनको बहिष्कृत कर दिया चले गए उठ करके। के नामदेव जी को बिल्कुल भी ग्लानी नहीं हुई वे सोच रहे थे जो हुआ वो पंडरी जी की इच्छा से हुआ ब्राह्मण देवता को तो एकादशी तिथि मिली गई उनको तो बैकुंठ के द्वार खुली गए बहुत अच्छा हुआ ब्राह्मण की सदगति हो गई उप्रसन्न हो रहे थे अब तो महाराज बीते जामचारी मरी रहे यो पसारी पाव भाव पे न जाने दई हत्या नहीं चीज ठाकुर जी ने ब्रह्म लगा दी फिर भी नाम देव जी बिल्कुल दुखी नहीं हुए चिंतित नहीं हुए लोगों ने कहा देखो अब क्या करते हैं पता लगाओ पंडित जी कहां के थे अरे बोले लड़ाई झगड़ा में तो इनसे ये पूछना भूल ही गए कि कहा के किस गांव के पंडित जी हैं भाई कुछ नाम गांव का पता हो तो वहां खबर भेजी जाए कि वो पधार गए अब ये तो लावारिस जैसे थे किसी का पता नहीं क्या नाम है कौन सा गांव है लोगों ने कहा देखते हैं हम नामदेव क्या करते हैं नामदेव जी धैर्य पूर्वक पूरी रात बैठ कर कीर्तन करते रहे ब्राह्मण देवता के शरीर के पास और सवेरा जब हुआ तब आपने अपनी पत्नी से कहा कि देखो देवी इस शरीर को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया है अब यह शरीर भगवत सेवा के योग्य नहीं है तो अब हम अपने शरीर का इस पाप का प्रायश्चित करेंगे क्या करेंगे भले तो हो ही गई है अब घर में ही चिता तैयार कर दो और मैं ब्राह्मण देवता को गोद में लेकर बैठ कर जीवित ही अग्नि में जल जाऊँगा नामदेव जी की पत्नी बोली स्वामी आप जब जीवित ही देह त्याग रहे हैं तो मैं भी तो आपकी अर्धांगनी हूँ मैं भी बैठ जाऊंगी बालको ने कहा हम भी साथ ही आपके चलेंगे ठाकुर जी के धाम महाराज सबके सब निश्चित कर लिए कि अब तो बस जाना है सब लकड़ी कंडा घर में गहू की तो कमी थी नहीं खूब कंडा लकड़ी इकट्ठे करके लम्बा चौड़ा नामदेव जी का आंगन उसी में चिता बना ली और ठाकुर जी को स्नान करा के ऊर्ध धारण करा के तुलसी मालाएं धारण करा के और जैसे रखा जाता है चिता में रखा और नामदेव जी बैठ गए गोद में ले लिया और इशारा किया कि अब अग्नि लगाओ तो महाराज लोग तमाशा देख रहे थे पुत्र ने अग्नि भी लगा दी कैसा विचित्र परिवार आप सोचिए जैसी अग्नि लगाई थोड़ी सी गर्मी ठाकुर जी की पीठ तक पहुँची ठाकुर जी का वह ब्राह्मण स्वरूप तो अंतरहित तो हो गया अकस्मात ठाकुर जी चिता से कूद पड़े नामदेव जी का हाथ पकड़ के बाहर निकाल लिया और सब जे देखने वाले जितने थे सबके नेत्र चकाचौंध से भर गए एक दिव्य प्रकाश हो गया अब ठाकुर जी तो चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गए जय पंडरी नाथ भगवान की जय भगवान ने नामदेव जी को हृदय से लगा कर कहा नामदेव तुम जीते हम हारे तुम्हारी एकादशी की निष्ठा पक्की अब ठाकुर जी हृदय से लगा के अंतर्धार हो गए सब लोगों के नेत्र चकाचौंध से भर गए थे उन्होंने कहा महाराज वो वृद्ध ब्राह्मण देवता कहां चले गए और ये प्रकाश कैसे हो गया नामदेव जी के प्रेम बह रही थी बोले वो, वो और कोई ब्राह्मण देवता नहीं थे वो श्री पंडरी भगवान ही एकादशी व्रत की निष्ठा की परीक्षा लेने आए थे नगरवासी भी धन्य हो गए बोले भले ही ठाकुर जी के चतुर्भुज रूप का दर्शन हमें नहीं हुआ हमें केवल प्रकाश का दर्शन हुआ पर दर्शन हुआ तो सही भगवान के ब्राह्मण में इसका दर्शन तो हम लोगों ने किया ही सबने नामदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और एकादशी व्रत की निष्ठा को धारण कर लिया बोलो एकादशी महारानी जय रचिके चिता को विप्र गोद लेके बैठे जाए दियो मुसुकाए परीक्षा ली नी तेरी है ठाकुर जी ने मुस्कुरा कर मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है देखी सो सचाई सुख दाई मन भाई मेरे भय अंतर धन प्रीति हेरी है, है अब एक चरित्र और है वो भी एकादशी का ही चरित्र है श्री नामदेव जी एकादशी जागरण करते थे उनके जागरण के समय अनेक वैष्णव आ जाते थे एक दिन की बात है एक मंदिर में आप जागरण कर रहे थे और रात्रि का समय था आप तो निर्जल व्रत करते थे लेकिन अन्य वैष्णव जो थे वे फलाहार करके व्रत करते थे उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी लेकिन कोई चंद्रभागा में जल भरने नहीं जा रहा था इसलिए जल भरने नहीं जा रहा था कि पास में ही स्मशान था और लोगों को थोड़ा भूत प्रेत का भी डर तो रहता ही है बोले बारह एक रात्रि का बज रहा है और इस समय जाना खतरे से खाली नहीं है स्मशान है संकोच के मारे कोई नहीं जा रहा था नामदेव जी ने कहा कोई बात नहीं हम भले निर्जल हैं लेकिन हमको इतनी कोई बेचैनी नहीं है आप लोग कीर्तन कीजिए मैं जल भर के लाता हूं नामदेव जी घड़ा लेकर दोनों हाथों में दो घड़ा लेकर के नामदेव जी अर्ध रात्रि के समय जल भरने चंद्रभागा में पहुंचे जैसे ही जल भरने पहुंचे वहां अधोगति को प्राप्त कुछ जीवात्माएं भूत प्रेत आदि थे इस मसान में वे अपने उद्धार की कामना से नामदेव जी के सामने प्रकट हो गए बहुत ध्यान से सुने न प्रेतो न पिशाचो व गंधर्व यक्षो गंधर्व एव वा भक्ति युक्त मनस्का नाम स्पर्श न ना प्रभुर भवे पद्म पुराण में लिखा है जो वैष्णव है जिनके चित्त में भक्ति है प्रेत पिशाच भूत ये उनका स्पर्श नहीं कर सकते जो अशुद्ध रहते हैं अशुद्ध खान पान वाले होते हैं उन्हीं को ये आत्माएं सताती हैं पवित्र आत्माओं के निकट नहीं जाती किसी वैष्णव के सामने ये अधोगति को प्राप्त जीवात्माएं आवे भी तो उसका अर्थ यह समझना चाहिए कि वे अपने उद्धार के लिए आते संत के पास अपने उद्धार के लिए आते हमारे महाराज जी के निकट पूज्य श्री हरे बाबा रहते थे एक गांव की घटना उन्होंने हमको सुनाई बोले हम गांव में थे और जिस गांव में अखंड कीर्तन होता था उसी गांव में हम जाते थे तो एक गांव के लोगों ने निश्चय किया कि महाराज आप वहाँ पधारेंगे भूखंड कीर्तन रखेंगे तो एक गांव का ही एक लड़का था ब्राह्मण का उसको बाबा ने कहा कि तुम सबेरे हमको स्नान कराने आ जाना तीन बजे रात को सीताराम करके जगा देना और कुआ से पानी राजस्थान में कुआ गहरे होते हैं तो कुआ से खींच करके हमको स्नान करा देना अमुक गाँव हमको जाना वहाँ तक पहुँचा देना बोले ठीक है वो लड़का तो महाराज आया नहीं क्योंकि भी समय नहीं हुआ था और एक डेढ़ बजे रात कोई वहीं रहने वाला एक प्रेत उसने सुन लिया हो वही आया और उसने आवाज देकर बाबा बाबा बाबा बाबा सोचे कोई लड़का उसी लड़के के वेश में आया वो और बाबा को जगा दिया और जगा करके बाल्टी से भर भर के खूब स्नान भी कराया उनका कपड़ा भी धोया और फिर बाबा ने आसन बासन बांध लिया तो बाबा के हाथ में कमंडल था और बाबा का आसन ठंड का समय था कम्बल वगैरह भी थे तो आसन बांध के वो लड़का आगे आगे चलने लग गया बाबा बोले कि भाई तीन बजे जगाया और इतनी देर नहाते धोते सामान लगा के चलते हो गई अब तक सवेरा नहीं हुआ अंधेरा है घड़ी तो थी नहीं ये सोच ही रहे थे तब तक क्या देखा कि वो लड़का इतना लंबा हो गया क्या वो? कम से कम 25-30 फुट लंबा हो गया वो लड़का और वो कंबा लंबा ऊपर ऐसे लटक रहे थे झूल रहे थे बाबा समझ गए कि तो कोई प्रेतात्मा है डांट करके गए कौन है तू हमारा सामान लिए जा रहा है उसने मुड़ करके कहा बाबा मैं ब्रह्म राक्षस हूं पढ़ा लिखा विद्वान ब्राह्मण होता हुआ भी सदाचार से नीचे गिर गया इसके कारण पर स्त्री गमन के दोष के कारण मुझे इस योनी में जाना पड़ा आचरण से गिरने के कारण मुझे इस योनी में जाना पड़ा आपने लड़के को कहा था आ जाना तो मैंने सोचा कि मैं ही आ जाऊं आप मेरा उद्धार कीजिए मैं बहुत दुखी हूं बाबा बोले बच्चा उद्धार तो कर दूंगा तेरा वहां तक मेरा सामान पहुंचा दे पर तू बता उद्धार कैसे होगा तो उसने कहा उद्धार होगा किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके श्रीमद भागवत का अनुष्ठान मेरे निमित्त कराया जाए पूरा पाठ हो और कथा हो तो मेरा उद्धार हो जाएगा बाबा बोले मैं तो पैसे का स्पर्श करता नहीं और मांगता किसी से हूं नहीं तो बातों से तो तेरा उद्धार होगा नहीं भोज भंडारा होगा पंडित जी बुलाए जाएंगे कुछ ना कुछ दक्षिणा लगेगी मैं मांगता नहीं पैसा छूता नहीं तो उस प्रेत ने ही बताया कि बाबा आप लौट चलो उसी गांव जहां आप रहते हो वहां एक पीपल का पेड़ है वहां से इतने गज की दूरी पर आप खुदवाना वहां कुछ स्वर्ण मिल जाएगा कुछ धन मिल जाएगा उस धन से ये उत्सव संपन्न हो जाएगा आपको किसी से कुछ नहीं लेना पड़ेगा एक पंडित जी थे उन्हीं पंडित जी को बाबा कहते हमने बुलवाया उस जगह खुदवाया तो धन निकला और बोले फिर अखंड कीर्तन भी हुआ भंडारा हुआ और उस प्रेतात्मा का उद्धार हुआ ऐसे उनके जीवन की कई घटनाएं एक घटना तो ऐसी विचित्र है आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा एक मुड़ारा गांव में बाबा थे और गांव के लोग कई लोग बड़े चतुर होते हैं गृहस्थी आदमी एक के घर में ये ऊपरी बाधाओं का बड़ा उपद्रव था वो तो अपना मकान छोड़ के शहर में रहने लग गया था और किसी ने कहा बाबा सिद्ध महात्मा वो रहेंगे तो तेरे मकान की बाधा दूर हो जाएगी तो बाबा को जंगल से ले आए बोले बाबा जंगल में आपको कष्ट होता है मेरा मकान खाली पड़ा है कोई रहता है नहीं आप उसी में रहो बाबा बोले तो बहुत अच्छी बात है मकान में रहे तो बाबा कहते थे कि जैसी संजा भई के भूतों ने नाचना गाना शुरू कर दिया भैया इसमें तो भूत ही भूत हैं, क्षेत्र के भूत रहते थे उसमें उसमें एक महिला आई उसी गाँव की वो जाति से ब्राह्मण थी कुआं में कूद के मर गई थी आत्महत्या करके वो चुड़ैल बनी थी भूत नहीं वो आई महाराज बाबा पहचानते थे उसको और अरे तू तो मर गई थी कुआं में डूब के तू कैसे बोले बाबा मैं चुड़ैल बन गई हूँ मेरा उद्धार करो बाबा ने कहा तू ब्राह्मणी थी तू कैसे बोले आत्महत्या करके मरी इसलिए भूत नहीं बननी बनना पड़ा और मेरा भी जीवन पवित्र नहीं था इसलिए मुझे स्योनी में जाना पड़ा मेरा पातिव्रत डिग गया पर पुरुष के संपर्क के कारण मुझे ये गति प्राप्त हुई बाबा से रोने लगी मेरा उद्धार करो बाबा ने हंसी हंसी में कह दिया क्या बातों से उद्धार होता है कितने दिन से हम इस गांव में पड़े हैं सूखे टिकड़ का भोग लगा रहे हैं घी का दर्शन तक नहीं हो रहा है घी लिया तो बिना घी के उद्धार नहीं होगा ऐसी हंसी में कह दिया बाबा को घी खाने का शौक भी था तो महाराज उस गांव का जो सरपंच था उसकी बहू पर जाकर वो चुड़ैल चढ़ गई और वो खेलने लगी महाराज जैसी खेलने लगी तो झाड़ फूक वाले बुलाए गए तो उसने कहा कि तुम्हारे गांव में बाबा जी है उसके घी खत्म हो गया और तुम तुम लोग जो है सेवा नहीं करते हो जल्दी घी पहुंचाओ तब छोड़ूंगी नहीं तो उसको मार डालूंगी उसके घर में तीन बोले गैया का घी खाते भैंस का नहीं खाते तीन किलो गैया का घी था बोले तीन किलो पहुंचा के आओ तो छोड़ दूंगी पहुँचा के आए छोड़ दिया भूतनी ने अब तो गाँव के लोगों ने पंचायत अभी भी वो गाँव है गाँव के लोगों ने पंचायत की और पंचायत करके कहा भैया सीधा सामान बाबा के यहाँ भेजते हैं रोज एक पाव घी भेजेंगे बाबा के पास नहीं पता नहीं बाबा का घी खत्म होए और कब किसके घर भूत भेज दे पता नहीं तो बाबा ने फिर हमारे महाराज जी को बुलाया श्री भक्तमाली जी महाराज को और बोले कि महाराज इनका उद्धार हमने ये भूत प्रेत हमारी सेवा करते घी पहुंचाते हमारे पास इनका उद्धार होना चाहिए महाराज जी बोले कैसे होगा बोले भूतों से ही हमने पूछा उन्होंने बताया शिव पुराण की कथा से हमारा उद्धार होगा तो महाराज जी ने शिव पुराण की कथा कही हमने सुनी हम भी थे उस कथा में उस भूतों के उद्धार वाली कथा में महाराज जी बोले बाबा आप ऐसे ही लोगों को बहकाते हो कि यहां भूत हैं कहां है भूत हम भी तो यही हैं अब कथा कल से शुरू होने वाली है तो महाराज जी बाबा बोले अरे भाई देखो ये हमारे गुरु भाई हैं विश्वास नहीं करते हैं। थोड़ा इनको कुछ तमाशा दिखाओ तो हमको तो कुछ नहीं दिखा पर महाराज जी कहते कैसे लगा कि कोई पैर दबा रहा है दिखे कुछ नहीं लगे कोई पैर दबा रहा है मारे बोले हटा हटाओ इनको कौन कोई मेरे पैर छू रहा है बोले देखो वो डर गया छोड़ो छोड़ो जाओ अब कथा होगी तुम सबका उद्धार हो जाए ये हमने आंखों से देखी हुई घटनाएं सुना रहे नारायण तो भूत प्रेत योनिया होती अवश्य है ये अंधविश्वास नहीं है भूत प्रेत योनि होती है और उनका उद्धार भी होता है हमारे शास्त्र प्रमाण है, है तो श्री नामदेव जी महाराज पहुंचे तो नामदेव जी का के सामने वो में रहने वाली प्रेतात्माएं इसलिए प्रकट हुई क्योंकि विछ? चाहती थी कि नामदेव जी की कृपा से हमारा उद्धार हो जाए लेकिन नामदेव जी को बिल्कुल डर नहीं लगा वो तो सब में भगवान को देखते आग की लपट में भी भगवान को देखते और प्रेतों में भी उन्होंने भगवान को देखा जागरण माझ हरि भक्तन को प्यास लगी गैलेन जल प्रेत आने की नी है फेंटते निकासी ताल गायो पद तत्काल बड़ी कृपाल रूप धरियो छवि ढेरी है आपने फेंट से करताल निकाल करके और तत्काल प्रदर्शना करके कीर्तन किया जय जय प्रभु आज तो आपने बड़ा विचित्र रूप धारण किया है वो प्रेत में भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं नामदेव जी का बड़ा प्यारा पद है ये मेरे आए लंबकनाथ ये आए मेरे लंबकनाथ ये मेरे आए लंबकनाथ ये मेरे आए लंबक एक नया नाम दे दिया ठाकुर जी को लंबक आज मेरे आए लंबना आज मेरे आए लंबक आज मेरे आए लंबकना आज मेरे आए लंबकनाथ धरती पाव स्वर्गलोमाथो धरती पाव स्वर्गलोमाथो धरती पा स्वर्गलोमाथो धरती पाव स्वर्ग बरी बरी आ, जो जन भरी भरी भरिया जोरन भरी भरी ये आए मे बेलम नाथ ये आए आम बतनाथ शिव सन का दिक पार न पावे शिव सन का पार न पावे ही सखा विराजत साथ।, साथ।, साथ नाम देव के प्रभु प्रभुआ मरेव प्रभु अंतरियामी नामदेव के प्रभु अंतरिया नामदेव के प्रभु अंतर्यामी की नो इना की नो मोषण थ ए आंबक आज मेरे आए लंब नाथ आज मेरे पश्यति आना वो मश्यतिवी पश्यति तस्या न प्रणश्यामी सचमे न प्रणश्यति गीता में भगवान ने कहा है जो सब में मेरा दर्शन करता है और मुझ में सबको देखता है वह जैसे मैं अविनाशी हूँ वह भी अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है देखो भैया वासुदेव सर्वीति स महात्मा सुदुर्लभ गीता जी में भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम यह अनुभव करने वाला महात्मा दुर्लभ है ऐसे संत हैं नामदेव जी का दर्शन करके पदगान सुनकर वो जितनी प्रेतात्माएं थी वो तो मुक्त होकर भगवत भगवतधाम चली गई उसी समय और साक्षात पंडरी जी आधी रात के समय प्रकट हो गए नामदेव जी को हृदय से लगाया नामदेव तुम प्रेत के भीतर भी मेरा दर्शन करते हो नामदेव जी ने पूछा आप प्रेत के भी अंतर्यामी हैं कि नहीं जब सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं तो आप प्रेत में नहीं है क्या तो आप हैं और आपका अनुभव न हो यही मिथ्या दृष्टि है और आपका सब में अनुभव करना यही सत्य यथार्थ दृष्टि है भगवान ने नामदेव जी को हृदय से लगा लिया एक बार नामदेव जी मंदिर के पिछवाड़े बैठ के भजन कर रहे थे क्योंकि मंदिर में भीड़ भाड़ ज़्यादा थी शोर ज़्यादा था तो ठाकुर जी ने नामदेव जी के साथ छेड़खानी करने के लिए छोटे छोटे बालकों के साथ ठाकुर जी प्रकट हो गए इतना ऊधम मचाया नामदेव जो ले भगवान आज तो बड़ी आपत आई मंदिर में भी भीड़ भाड़ भी अल्लाहगुल्ला ज़्यादा है और पीछे भी बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं तो नामदेव जी बालकों से तो कुछ बोले भी आप चंद्रभागा के किनारे बैठकर के एकांत में भजन करने लगे ठाकुर जी वहां भी पहुंच गए ठाकुर पंडरी जी ने ब्याध का रूप धारण किया बहेलिया का और रुक्मणी जी को बना लिया व्याधिनी और छोटे छोटे बच्चे और कुछ शिकारी कुत्ते ठाकुर जी ने ले लिए और जानबूझकर बूझ वहां जाकर झगड़ा करने लग गए ब्याह झगड़ा कर रही थी और ये उसको कह डांट रहा था कि क्यों तू झगड़ा कर रही है बोले तुमने हमको भूखा मार दिया बोले भूखा क्या तुम्हारी व्यवस्था की है देखो इतने पशु पक्षियों को मार के लाया हूं उसने कहा ठाकुर जी ने सिखा पड़ा रखा था बोले पशु पक्षियों को नहीं ये भजन करने वाले साधु बड़े पवित्र होते मैं तो इनको खाना चाहती हूँ ठाकुर जी बोले अभी मार के लाता हूँ नामदेव जी बैठे तो बोले भगत ये भजन करने वाला भगत को मार के लाता हूँ नामदेव जी भागे वहां से ठाकुर जी पीछे पीछे नामदेव जी आगे आगे सीधे मंदिर में गए मंदिर तक खदेड़ा ठाकुर जी ने भीतर गए तो ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे बोले नामदेव जी तुम प्रेत में भगवान का दर्शन किया और अग्नि में भगवान का दर्शन किया और हम व्याध व्याधनी बन के आए तब आप भाग खड़े हुए बोले महाराज अब आप ही भगाना चाहो तो किसकी हिम्मत है खड़े रहने की इसलिए ये तो हम जानते थे कि कुत्तों में भी आप हैं व्याध में भी आप हैं व्याधनी में भी आप हैं लेकिन महाराज ये शरीर भजन का साधन है और इसको कोई नष्ट कर दे तो रहा सहा भजन भी चला जाएगा इसलिए भजन में ममता होने के कारण हम भागकर आपके निकट आए ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं एक बार श्री ठाकुर जी ने और कड़ी परीक्षा ली नामदेव जी की नामदेव जी ने कहा ठाकुर जी ने कहा कि नामदेव हमने इसलिए ये लीला तुम्हारे साथ की है कि अब ऊंच नीच सब में तुम मुझे ही देखो नामदेव जी ने कहा जो आज्ञा प्रो अब आपकी कृपा से मैं डरूंगा नहीं ठाकुर जी ने एक बार और परीक्षा ली ये एकांत में बैठकर भजन कर रहे थे ठाकुर जी ने एक मुसलमान का वेश बनाया पठान का काला घोड़ा पठानी पोशाक पहने हुए ठाकुर जी बिल्कुल पठान जैसी वेशभूषा है और चाबुक हाथ में लिए हुए हैं घोड़े को रोका एड़ लगा करके और घोड़े से उतर करके डांट करके श्री नामदेव जी को कहा ए भगत ए फकीर क्या कर रहा है यार नामदेव जी हाथ जोड़कर बोले प्रभु ठाकुर जी ने कहे दो सब में भगवान को देखो और उसमें यह भेद तो नहीं कि ये हिंदू है मुसलमान है तो नामदेव जी बोले जय जय प्रभो आपका ही नाम ले रहा हूं तो ठाकुर जी ने 10 पांच खरी खोटी सुनाई तुम जैसे साधुओं ने देश बर्बाद कर लोग ऐसे ही बोलते हैं तुम जैसे साधुओं ने देश बर्बाद कर दिया राम राम जपना पराया माल अपना जाने क्या क्या कहा नामदेव जी हाथ जोड़ के खड़े रहे बोले कुछ नहीं बोले हे क्या करता है माला फेरता है माला फेरता है। उठा मेरा सामान चल मेरे पीछे पीछे और खुद तो घोड़े पर चढ़ गया और एक पोटली नामदेव जी के सिर्फ जी सब भगवान का दर्शन करते हैं ठाकुर जी घोड़े पर बैठकर चल रहे हैं और नामदेव जी पोटली पीछे, -पीछे दौड़ रहे हैं। तब तक सिद्ध संत श्री कबीरदास जी उनका नामदेव जी से बड़ा प्रेम था श्री कबीरदास जी का कबीरदास जी योग बल से वहां प्रगट हो गए और प्रगट होकर के उन्होंने कहा कहो नामदेव जी आज तो विचित्र झांकी बनाई है मुसलमान की नौकरी कब से कर ली ये तो शान से घोड़े पर चढ़ा जा रहा है और तुम इसकी बेगार ढो रहे हो पोटली सिर पे रख के चल रहे हो आखिर ये क्या है, है? कैसे हैं तुम्हारे पंडरी नाथ भगवान जो तुम्हारे जैसे भक्तों को ये मलेच्छ इतना सता रहे हैं फिर भी वे चुप बैठे हैं कुछ नहीं करते हैं उलहना दिया कबीरदास जी ने अब कबीर जी भी साथ ही साथ दौड़ रहे हैं चल रहे हैं तब तो श्री नामदेव जी ने पद गाया हा हा बड़ा अद्भुत पद है नामदेव जी का और उस पद को गाते गाते ठाकुर जी प्रकट हो गए बोलो भक्तवत्सल भगवान की बात ये थी कि राम जी ने हनुमान जी को तो घोड़ा बना लिया था और स्वयं पठान बन गए थे परीक्षा लेने आए थे हनुमान जी को ही घोड़ा बना लिया था इस पद में ये बात वर्णन है नामदेव जी ने वर्णन किया है श्री नामदेव जी कह रहे हैं कबीरदास जी को उत्तर दे रहे हैं राम तजी और न जान होना राम तजी और जानू हो ना नाम तजी हानू गो नाम तजी हानू गो न और जानू गो राम तजी और जनू गोना राम तजी और जानू राम तजी और जनू गोना भगती करत बैठ पकड़े कौन भगती करे पकड़े कौन भगती करत बैठी पकड़े कौन भगती कर बैठ पकड़े कौन? भजन करने वाले को कौन पकड़ सकता है राम तजी और न राम तजी और न जानो ये कौन है बिगार कराने वाला है वीरदास जी आप पहचान नहीं रहे इस बेगार कराने वाले को खूब प्रभु की तस्वीर खूब है सुगल खूब प्रभु की तस्वीर खूब है सुगल खूब प्रभु की तस्वीर खूब है सुगल खूब प्रभु की तस्वीर है खूब सुगल प्रभु की ये तस्वीर ये झांकी बहुत सुंदर है खूब प्रभु की तस्वीर खूब है सुगल खूब प्रभु की तस्वीर खूब है सुगल अयोध्या नगर में यही है मुगल हाँ अयोध्या नगर में यही है मुगल अयोध्या नगर में यही है मुगल हाँ अयोध्या नगर में यही है मुगले राम तजी और न जानूं हो राम ती और, और न जानूं हो राम तजी और न जान कितनी सुंदर प्रभु की झांकी है ये मुगल और सामान्य जगह का नहीं है अयोध्या नाथ यही है कालो घोरा जरद पलाद पला घोड़े पर जो आसन बेछाया जाए उसको पलान कहते हैं जड़ीदारी है बहुत सोने हीरे मोती चमक रहे हैं कारो घोड़ा जरद पलान कारो घोड़ा जरद पला ताज पुल सोहे रह ताज पुल सोहे रज उधन राम तजी और न जानो हो राम तजी और न जानो काला घोड़ा है जरीदारी का पलान बिछा हुआ है और अयोध्या में तो ये क्रीट मुकुट धारण करते हैं लेकिन यहाँ बादशाही ताज धारण किया हुआ है कहत नाम देव सुनो कबीर कहत नाम देव सुनो कबीर कहत नाम देव सुनो कबीर कहत नाम देव सुनो कवी चरण गौ ये रूमि हाँ चरण गहो नाम देव सुनो कबीर चरण गहो ये ही रघुवीर ये राम जी है पहचानो ये पठान नहीं है नाम तजी और न जानू नाम तजी और न जानू को देव सुनो कबीर बहत नाम देव सुनो कभी चरण गौ ये रगुबी चरण गौ ये राम तजि और न राम तजि न अब तो महाराज श्री कबीरदास जी ने जैसे ही चरण पकड़ने के लिए कबीरदास जी आगे बढ़े चरण पकड़े महाराज घोड़ा अंतर्धान हो गया और वो पठान भी अंतर्धान हो गया हनुमान जी के सहश्री रघुनाथ जी प्रकट हो गए रामचंद्र भगवान जय इस चरित्र से यह भी स्पष्ट होता है कि श्री नामदेव जी की दृष्टि में राम कृष्ण नारायण के स्वरूप में किंचित भी भेद नहीं है राम जी भी लीला करते हैं, श्री कृष्ण भी लीला करते हैं ये दो थोड़े ही हैं, एक ही हैं। ठाकुर जी ने कहा आज तुम्हारी परीक्षा के लिए मैं ही पठान बनकर आया और हनुमान जी को घोड़ा बना के लाए अब तो ठाकुर जी ने विदा किया है श्री नामदेव जी ने विधि पूर्वक वैष्णवी दीक्षा श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज से ही प्राप्त की थी इसलिए ज्ञान नाम त्रिलोचन शिष्य सूर शशि सदृश उजागर कहके नाभाजी ने कहा है नामदेव जी शिष्य है हलो भक्तवत्सल भगवान की एक समय की बात है नामदेव जी प्रत्येक एकादशी निर्जल करते ही थे आपने पंडवीनाथ जी के सामने जागरण किया पूरा दिन रात कीर्तन सत्संग भजन में बीता और द्वादशी तिथि को आप चंद्रभागा के किनारे बैठकर के रोटियां आपने बनाई और बनाकर भोग लगाने की तैयारी ही कर रहे थे रोटी बनाई रखी ही थी तब तक एक कुत्ता आया और रोटी लेकर भागा नामदेव जी घी का बर्तन पीछे लेके दौड़े क्योंकि सब में भगवान का दर्शन करते हैं बोले जय जय प्रभो आपको भोग लगाने की इतनी जल्दी पड़ गई तुलसी दल नहीं छोड़ा आचमन नहीं कराया घी नहीं चुपड़ा और आप रोटी आपने स्वीकार कर ली जय जय आप भूखे ज्यादा हैं प्रेम से पाइए लेकिन थोड़ा घी लगा लीजिए घी लगा लेने दीजिए ये सूखी रोटियां आपके कंठ में अटक जाएंगी आप बहुत कोमल हैं कुत्ते के पीछे घी का बर्तन लेके दौड़े हम एक निवेदन कर रहे हैं बहुत ध्यान से सुने बहुत से लोग कहते हैं भगवान ने गीता जी में कहा है सुनिचै स्वपा के च पंडिता समदर्शिना कुत्ते में चांडाल में पंडित विद्वान पुरुष समदर्शी होते हैं सब में भगवान को देखते हैं और प्रायः इस अंश की व्याख्या करते हुए विद्वान महान भाव कहते हैं कि समदर्शन की बात है समवर्तन की बात नहीं आप सब में भगवान का दर्शन करो लेकिन एक जैसा व्यवहार बर्तन सबके साथ कैसे हो सकता है ये लोग कहते हैं सार्थ करते हैं इसका मतलब कुत्ते से भी कुत्ते में भी भगवान का दर्शन करो उसका भी तिरस्कार मत करो चांडाल का भी तिरस्कार मत करो उसमें भी भगवान का दर्शन करो लेकिन जहां समदर्शन की बात है वहां एक प्रेम की ऐसी ऊंची अवस्था भी है जहां सम दर्शन नहीं जहां समवर्तन भी आरंभ होता है श्री नामदेव जी समर्तन अब कुत्ते में भगवान को देखते तो इतना ही बहुत था कि चलो ले गया तो ले गया हम दूसरी रोटी बना लें, लेकिन घी का पात्र लेकर पीछे दौड़ना के प्रभो चिपड़ तब खाइए, ये समवर्तन है नामदेव जी का वस्तुता कुत्ता नहीं था साक्षात पंडरी जी ही कुत्ता का वेश बनाकर आए थे और जब घी का बर्तन लेकर दौड़े श्री नामदेव जी तो कुत्ता अंतर्धान हो गया ठाकुर जी प्रगट हो गए बोले नाम ठाकुर जी के हाथ में रोटियां थी ठाकुर जी ले हम ही रोटी लेके भगे थे इस रूप में देखते हैं, तुम हमको पहचानते हो कि नहीं नामदेव जी ने कहा जब आपको छोड़ के दूसरा कोई है ही नहीं तो फिर पहचान में कसर कहाँ रह जाएगी सब में आपका दर्शन करना उस समय नामदेव जी ने एक पद गाया भगवान के श्वान रूप का दर्शन करके इसलिए हमारे यहाँ साधु में आज भी लोग कहते हैं कुत्ता नहीं कहते हैं, कहते बिठ्ठल भगवान को दे दो भाई कुछ विठल भगवान को दे दो कुत्ता कोई विठल भगवान कह देते हैं हमारे यहाँ साधु में नामदेव जी ने बिठ्ठल भगवान माना ना पर इस कथा को सुन के ये मत सोचना कि कुत्ता घर में पालना चाहिए कुत्ता घर में मत पालो गो पालन करो कुत्ता घर में पालन करने से हानि होगी जिसके घर में कुत्ता पला हुआ होता है क्या महाभारत की कथा कहेंगे तब हम बताएंगे कुत्ता की महिमा लिखा हुआ है जिस घर में कुत्ता पला रहता है उस घर में देवता पूजा स्वीकार नहीं करते हैं ऋषि पूजा स्वीकार नहीं करते उस घर में किया गया पितरों का श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है इसलिए कुत्ते को टुकड़ा अवश्य देना चाहिए लेकिन कुत्ते को घर में पालना नहीं चाहिए अति निषिद्ध है कुत्ते का पालना इसको ऐसे ही बोल देते हैं पद को गाने में समय ज्यादा लग जाता है आए मेरे अंधेरे घर के मदन राय आए मेरे अंधेरे घर के मदन राय चाकी चाटे चून न खाए तू रुग मेरे प्रभु जी की चाल पूंछ हिले जो जो के बाल चूल्हे माँ हिजू प्रभु की सेज छी अधिके तेज कार्तिक में मेरे प्रभु जी को भोग ले ले लकुट खिजावे लोग तीन ताप प्रभु में टन जोग नाम देव स्वामी बनो संजोग नामदेव जी को ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया बोलो मदेव जी महाराज की नामदेव जी के सत्संग में एक ब्राह्मणी आती थी नित्य ब्राह्मणी तो बड़ी भक्ता थी लेकिन उसका पति ब्राह्मण बहुत दुष्ट प्रकृति का था उसकी उसका कथा कीर्तन से इतना विरोध था वैष्णव को संत को देख ले तो उसके मानो आग लग जाती थी वो ब्राह्मणी की पिटाई करता मारता पीटता और ब्राह्मणी को उल्टा कुचालनी कहकर डराता धमकाता। पर ब्राह्मणी को सत्संग से बड़ा प्रेम था वो सत्संग में पहुंच जाती इसी बीच उस ब्राह्मण का युवा पुत्र मर गया अकस्मात उसकी मृत्यु हो गई अब तो ब्राह्मण के क्रोध का पारावार नहीं रहा उसने वो सारा कलंक सत्संग पर मर दिया वो ब्राह्मण बोला कि तू हमारी आज्ञा नहीं मानती है रोकने पर भी कथा कीर्तन सत्संग में जाती है इसी पाप से हमारा लड़का मर गया इस लड़के की लाश को लेकर निकल जाओ यहां से बहुत निंदा की उसने नामदेव जी को भी बहुत गालियां दी और महाराज लड़के की लाश को वहीं लाके पटक दिया ब्राह्मणी को भी कहा तू यहीं रब अब ले इन महात्माओं से कह के इस बच्चे को नहीं जलाया तो इसके साथ तुझे भी जला डालूंगा ब्राह्मणी रोने लगी और उसने नामदेव जी से कहा भगवन मैं ये तो नहीं कहती कि जीवित कर दो यद्यप मेरा एक ही पुत्र है लेकिन यदि यह जीवित हो जाएगा तो मेरा पति जो विमुख है वो भक्त तो हो जाएगा मुझे बड़ी पीड़ा है ये संतों से इतना द्वेष क्यों करता है हे नामदेव जी आप जब बादशाह के दरबार में जिस गाय का सिर काट दिया गया है उस गाय को जीवन दान दे सकते जीवित कर सकते तो क्या भक्ति और सत्संग की महिमा को सत्य प्रमाणित करने के लिए मेरे इस बालक को जीवित नहीं कर सकते इस बालक को जीवित करके वैष्णवता की लाज बचाओ सत्संग की लाज बचाओ नामदेव जी मुस्कुराए और भगवान का चरणा मृत लेकर आपने जैसी मुख में बालक के डाला अकाल मृत्युहरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णो पादोदम पीतपा जैसे मुख में डाला बालक सोए हुए की तरह जैसे सोया हुआ बालक उठ के बैठ जाए उसके बैठ कई घंटे पहले जो मर चुका था शरीर फूल चुका था वो प्रस्य जीवित हो गया अब तो ब्राह्मण दौड़ा दौड़ा आया चरणों में पड़ गया नामदेव जी के बोले महाराज मैं नहीं पहचान पाया आपको आप वस्तुतः गृहस्थ होते हुए भी महान संत हैं अब तो वह सपरिवार भगवान का अनन्य भक्त तो हो गया एक गरीब ब्राह्मण की और कथा है वो नामदेव जी के सत्संग में आता था उसके पुत्र का विवाह किसी ऊंचे खानदान में तय हो गया बड़े परिवार की लड़की से तय हो गया और उस बड़े परिवार के व्यक्ति ने कहा संबंध तो हमारा पक्का है पर हमारा जैसा स्वरूप है उसके अनुरूप विवाह में खर्च करना ऐसा होता ना बेटी वाले लोग कह देते भाई हमारी इज्जत का ध्यान रखना अब उसके पास तो कुलीन तो था ब्राह्मण लेकिन धन कम था तो उसके पास जो भी धन था उसकी थैली नामदेव जी के हाथ में दे दी बोले महाराज गुरुजी आप कैसियर बन जाइए इस विवाह में जो भी खर्च होगा थैली से निकाल के आप वो जानता था ये इतने उच्च कोटि के भक्त हैं कि जब ये हाथ में थैली पकड़ लेंगे तो कमी पड़ने वाली नहीं है फिर तो महाराज दामदेव जी मुक्त हस्त उस थैली से रुपए निकाल निकाल करके देते रहे और महाराज बहुत खर्च हुआ जितने थैली में रुपए थे उससे दस गुना ज्यादा खर्च हुआ और ज्यादा खर्च हुआ लेकिन थैली में धन कमी नहीं पड़ी और आश्चर्य की बात है कि विवाह के बाद जब नामदेव जी ने थैली वापिस की तो जितने रुपए उसमें थे उतने की उतने थे फिर पूरा खर्च करने के बाद भी रुपया उतना ही रहा यह चमत्कार विलक्षण हुआ कहते हैं कि उस समय लड़की के बाप ने कहा नामदेव जी से वो समझ गया कि इस ब्राह्मण की तो इतनी हैसियत है नहीं ये सारा चमत्कार नामदेव जी का है इसलिए उस लड़की पक्ष वाले ब्राह्मण ने कहा नामदेव जी से कि नामदेव जी संत को तो समदर्शी होना चाहिए और आप लड़के वाले के पक्ष से आए तो लड़के वाले की इज्जत बचाए रखने का तो खूब ध्यान दिया लड़की वाले को तो आपने नीचा दिखा दिया अरे जब आपने लड़के वालों ने इतना खर्च किया है तो लड़की वालों को कम से कम इससे 50 गुना तो देना चाहिए पर हमारी हैसियत ही इतनी नहीं है मेरा अहंकार दूर हो गया नामदेव जी हंसने लगे आपने फेड़ से करताल खोलकर कीर्तन आरंभ किया बोले ठीक है पंडरी तुमको भी खूब देंगे जैसे ही कीर्तन आरंभ किया आकाश से सोने की मोहरें बरसने लग ऐसा अद्भुत चमत्कार नामदेव जी ने दिखाया इस तरह से मोहरों की वर्षा भी आपने की लौट करके बारात से आ रहे थे एक जगह विश्राम कर रहे थे तो कुछ मुसलमान एक गिरगिट को देखकर मारने लग गए मुसलमान गिरगिट को छोड़ते नहीं उसको जरूर मारते हैं उसके पीछे उनके ग्रंथों में कोई कथा है वो कथा हम यद्यपि जानते हैं लेकिन उस कथा को यहां कहने की कोई जरूरत नहीं है आवश्यकता नहीं है नामदेव जी को दया ही उन्होंने कहा भाई गिरगिट क्यों मार रहे हो पर उन्होंने नहीं माना नामदेव जी दुखी हो गए तब तो नामदेव जी के दुख को भगवान सहन नहीं कर सके हजारों बड़े बड़े गिरगिट वहां प्रकट हो गए और जो मारने वाले मलेच्छ थे ना उन सब को काटने लगे तमाम लोग काट काट करके और उन सब महाराज पधार गए तमाम लोग इतने त्राही त्राही करने लगे जो बेचारे बचे थे वो नामदेव जी के चरण पकड़े बोले महाराज बचाओ बोले अब तो वह करो कि अब गिरगिट नहीं मारेंगे बोले नहीं मारेंगे तब आपने छोड़ा ऐसी ऐसी आपकी बहुत सी लीलाएं हैं निरंतर आपने ठाकुर जी का भजन किया नामदेव जी के पुत्र का नाम था गोपाल और पुत्री का नाम था गोपाली ये सबको लेकर भजन कीर्तन किया करते थे और गोपाली ठाकुर जी के सामने नृत्य बहुत अच्छा करती थी पद गाती थी नामदेव जी ने उसका विवाह पंढरपुर में ही कर दिया पंढरपुर शहर है धाम है इस दृष्टि से भी पंढरपुर में विवाह किया कि घर में संत महात्माओं का आवागमन होता रहता है इस बालिका गोपाली ने बचपन से ही कथा कीर्तन सत्संग देखा है ये न तो पंडरी नाथ जी से दूर हो सकती न कथा कीर्तन सत्संग से विमुख हो सकती और संत भी इस मेरी पुत्री गोपाली को इतना स्नेह करते हैं कि कोई भी महात्मा आता तो पूछता गोपाली कहाँ गई गोपाल कहाँ गए तो ये आती जाती रहेगी सत्संग में इस दृष्टि से वही विवाह कर दिया पर ससुराल वाले ऐसे थे उन्होंने कहा कि अब तू यहाँ की बहू है अब वो मुंडे बैरागियों के बीच में कीर्तन में नहीं नाच सकती वहाँ नहीं जा सकती और तेरा बाप तो नाम मात्र का गृहस्थ है वो तो एक तरह का बाबा बैरागी ही है अब मैं अब हम तुझे वहाँ नहीं जाने देंगे गोपालीबाई को ससुराल पिता के यहाँ जाने से रोक दिया वो बेचारी बड़ी दुखी थी नामदेव जी के यहाँ उत्सव था उत्सव में सब संत आए और वे कह रहे थे कि नामदेव जी गोपाली कहाँ गई नामदेव जी ने उदास होकर कहा महाराज अब तो वो अपनी ससुराल में चली गई अब ससुराल में चली गई और वहाँ तो लोग विमुख हैं वो कथा कीर्तन सत्संग के प्रेमी नहीं है हमने पुत्र को भेजा था गोपाल को लाने के लिए ले लेकिन उन्होंने फटकार के भगा दिया अब हमारी बहू तुम्हारे यहाँ नहीं जाएगी क्योंकि तुम्हारे घर में कोई मान मर्यादा तो है नहीं बस दिन रात कथा कीर्तन नाचना गाना यही होता रहता और है क्या तुम्हारे यहाँ अभी हमारे खानदान की बहू वहा नहीं जा सकती संत भी बड़े दुखी हुए देखो तो सही वैष्णव परिवार की बेटी से घर में चली गई ठाकुर जी भी उदास थे ठाकुर जी ने देखा कि सब संत उदास हैं क्या करें तो ठाकुर जी उन्होंने गरुड़ी को तो बनाया घोड़ा और खुद नामदेव जी के पुत्र का रूप धारण करके गए और वहां जाकर उन्होंने क्या किया ससुराल में बेटी की ससुराल बहन की ससुराल में ठाकुर जी तो ठाकुर जी कहते ना चमत्कार को नमस्कार होता है तो ठाकुर जी ने थैली खोली और हीरे जवाहरात सोने की मोहरें लुटाना आरंभ की और तो और जो घर के नौकर जाकर थे उनको भर भर के मुट्ठी हीरा मोती जवाहरात देने लगे अब तो ससुराल वालों ने बड़ा आदर किया ठाकुर जी का आओ आओ आओ आओ आओ आओ धन का ही आदर होता महाराज खूब प्रेम से बिठाया ठाकुर जी ने खूब लुटाया इतना सामान लेके ठाकुर जी गए थे तो गोपाल दास जी आप कैसे आए आप तो महान भक्त नामदेव जी के पुत्र हैं अब ऐसे बोलने लगे वो लोग बोले हाँ हम आए हैं अपनी बहन को लिवा जाने के लिए आए हैं घर में उत्सव चल बोले हाँ हाँ जरूर हम तो तैयारी किए बैठे हैं अभी ले जाओ बहन को पर कुछ खा पी तो लो ठाकुर जी बोले जरूर खाएंगे पियेंगे पर हमारी शर्त है हमें अपनी बहन की हाथ का भोजन बहुत अच्छा लगता बहन बनाएगी तभी ठाकुर जी उसी के से खाना चाहते थे उसने प्रेम से भोजन बनाया ठाकुर जी ने पाया और इतना सोना इतना धन ठाकुर जी ने दे दिया था कि आज गुरु जी सोचते थे कि ठाकुर जी ने हमको घोड़ा बनाया अब तक तो ठाकुर जी का बढ़िया प्रसाद पाने को मिलता था अब हमको घास खानी पड़ेगी घोड़ा बने तो घास तो खानी पड़ेगी दाना खाना पड़ेगा तो ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो हम ऐसी लक्ष्मी जी की लीला दिखाएंगे कि घास और दाना के तो तुम्हें दर्शन नहीं होंगे काजू किसमिस से ही तुम्हारा पेट भरेंगे अब तो महाराज इतना ठाकुर जी ने वहां लक्ष्मी का वैभव दिखा दिया कि ससुराल वाले लोगों ने ठाकुर जी ने कहा हमारे घोड़े का भी थोड़ा ध्यान रखना बोले नहीं महाराज हजूर घोड़ा का ध्यान क्या बढ़िया काजू किसमिस खिलाएंगे घोड़ा को सुना जाता है कि गांधी जी की बकरी जी भी बकरी भी काजू किसमिस खाती थी है तो एक महात्मा की बकरी भी काजू खा, खा सकती है तो ठाकुर जी के बाहन गरुड़ जी घोड़ा बने तो वो काजू क्यों नहीं खा सकते खूब चकाचक मेवा ठाकुर जी ने खिलाई उनको गरुड़ जी बोले भाई ये तो बहुत अच्छा हुआ आपने घोड़ा बना के भी घास नहीं खिलाई अब ठाकुर जी लेकर के गोपाली बाई को आए तो ठाकुर जी ने विचित्र लीला की वहाँ लाने के बाद ठाकुर जी ने घोड़ा रोक दिया और कहा कि बहन से कि तुम जाओ घर में हम अभी आते हैं उन्होंने सोचा कि ठीक है घर तो आई गया भैया को कहीं जाना होगा वो भीतर पहुँच गई सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये तो कल आ, कल ही गोपाल गया था वो मना कर दिया आई नहीं आज अकेले कैसे आ गई बड़ी प्रसन्न है खूब सच धजके आई है कैसे आ गई संतों को प्रणाम किया नामदेव जी को प्रणाम किया नामदेव जी ने पूछा बेटी तू कैसे आ गई अरे बोले कैसे आ गई भाई मिला बोले यही तो गए थे ये यह पहले यहां से कैसे आके बैठे यही तो हमको लेने गए थे तब नामदेव जी समझ गए कि गोपाल तो गया नहीं साक्षात गोपाल ही इसके भाई बनकर पहुंच गए ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ ऐसी लीला करते हैं श्री नामदेव जी के अनेक प्रसंग बाकी हैं उनको हम नमस्कार कर रहे हैं और एक अद्भुत चरित्र है नामदेव जी का नामदेव जी को जब भगवान के यहां जाने की इच्छा हुई तो वे एक दिन पंडरीनाथ जी के सामने खड़े होकर के बोले हे नाथ हे पंडरीनाथ अब तो अपनी पौरी में स्थान दो बहुत दुनिया में भटक चुका हूं और आप फेट से करताल खोलकर कीर्तन करने लगे हम दर्शन करके आए हैं आप लोग भी जाइए अवश्य पंडरपुर नामदेव जी की पायरी जिस जगह नामदेव जी ने खड़े होकर देह त्याग किया वही नामदेव जी ने कह दिया था हमारे शरीर को यहां से हटाना नहीं उनका शरीर उसी जगह भूमि में समाधि कर दिया गया ठाकुर जी ने पूछा यहां क्यों आप अपना शरीर रखना चाहते हैं बोले आपका दर्शन करने वाले भक्त इस दहली इस पायरी पायरी माने सीढ़ी इस सीढ़ी पर पैर रख जाएंगे तो जितने इतने भक्त, हरि भक्तों की चरण रज मुझे प्राप्त होती रहेगी लेकिन आज भी लोग जब वहां से निकलते हैं तो नामदेव जी की पायरी को सिर से प्रणाम करते हैं फिर उस पर पैर नहीं रखते उसको लांग करके आगे जाते हैं आज भी नामदेव जी की पायरी नामदेव जी ने कीर्तन किया जय विठल हरि पांडुरंग कीर्तन किया और कीर्तन करते करते पूरे दिन पूरी रात्रि कीर्तन किया और जैसे ही दूसरा दिन आया नामदेव जी ने कीर्तन करते करते अपने देह का त्याग किया भक्तों में हाहाकार मच गया करुण क्रंदन मचा कहते उसी समय ठाकुर श्री पंडरी जी के नेत्रों से भी अश्रुधारा बहने लगी और श्री नामदेव जी के शरीर को समाधिष्ठ किया गया श्री नामदेव जी महाराज नामदेव जी का एक पद कहा जाता है कि नामदेव जी से जब लोगों ने कहा हे नामदेव जी आप जा रहे हो ठाकुर जी के यहां हम लोगों को कुछ उपदेश दे करके जाओ हमसे कुछ कह के जाओ नामदेव जी ने जिस पद के द्वारा उपदेश दिया वो बड़ा प्यारा पद है इतना प्यारा पद है महाराज रोज गाने योग्य पद है बहुत सुंदर पद है गोविंद गुना गोपाल गुना गाए ले रे गो Oh, na. भाई हम अंग्रेजी में तो गा नहीं रहे एक महान संत की अंतिम वाणी को गा रहे आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है क्या एक संत की वाणी दोहरा कर आप भी अपनी जीवा को पवित्र कीजिए गोबिंद गुणा गोपाल गुना गो गुना गो पाल गुना है, मेरे मना आप फेरी बची ते है। धन दिन इन तुमको तन मन धनरी नौ नयन नासिका मुख रसना आ, आ, नयन नासिका मुख रसना जा मास दस लागे या को मास दस लागे ताइन सुमी रे एक छना हाँ, ताइना सुमी रे एक चना गो गोविंद गुना गो गुना गोविंद गुना, गुँदे गुना तुमको तनवी दिया मन दिया धन दिया नेत्र दिए नाशिका दिए मुख दिया रसना दी दि, इतना सुंदर शरीर प्राप्त करके तुमने एक क्षण भी भगवान का स्मरण नहीं किया। बालापन हसी खेली बालापन हसी खेली गवा ना तरुण भय तब रूप गना वृद्ध भय पर आलस उपजो वृद्ध भरे पर आलस उपज उठ गई हा छूना बना उठ गई हाट कछू ना बना गोविंद गो गुना गोपाल गुना गोविंद गुना गोपाल प्रमाद में खेलकूद में चली गई युवावस्था विषय सेवन में नष्ट हो गई रूप के अहंकार में चली गई और बुढ़ापे में रोग ने आलस ने घेर लिया नामदेव जी कहते हाट उठ गई हाट जानते ना बाजार बाजार उठ गया भजन किया नहीं नाम जबकि पूंजी कट्ठी की नहीं अधम ते अधिकार भजन ते अधम करे अधिकार भजने ते जे जे आए हरि शरण जे जे आए हरी शरणा बताऊ अजामील का सदना अजामिल का सदना भगवान की शरण में आ गए भजन में लग गए वे तर गए यदि तुम्हें विश्वास न हो तो हम प्रमाण दे रहे हैं अजामिल कितना पतित था गणिका वेशिया तर गई अजामिल तर गया और सदन कसाई तर गया जब ऐसे निम्न कुल में पैदा होने वाले पापरायण जीव भी शरणागत होकर भजन करने से तर गए तो तुम क्यों नहीं तर जाओगे Govinde gunaa Gopale gunaa Govinde gunaa Gopa टत जात पल घटते छी जात पल पलना छी अंजलि का जल अंजलि में जल कितने देर रहेगा टपक टपक करके सब नीचे चला जाएगा जैसे अंजलि में जल स्थिर नहीं रहता ऐसी आयु नष्ट होती चली जा रही है धन धनयौबन अंजुल के जल जस धनयौवन अंजुल के जल जैसे घटत जात पल छन छिना घटत जात जल छन छिना असिय जान बजोर घूनंदन अस जी जानी भजोर गुनंदन अस जी जानी बजोर घून अस जी जा देव आयो हरि शरणा नाम देव आयो हरि शरणा गोविंद गुना गोपाल जय हो गोविंद गुना गो पाल गुना गोविन्द गुना गो पाल गाय ले रे गोविन्द गुना मां गाय ले रे गोविन्द गुना हो अस जिय जानी बजो रघु सरी जानी धजोर गुणंदन नामदेव आयो हरी शरण नामदेव आयो हरि शरणा गोविंद गुना हो पाल गुना गोविंद गुणा गो पाल गुना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 राम كري જય જય રામ સરી રામ કૃષ્ણ હરી જય જય રામ કૃષ્ણ હરી રામ કૃષ્ણ હરી જય જય રામ કૃષ્ણ હરી રામ કૃષ્ણ હરી જય જય રામ કૃષ્ણ હરી जे जे राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी राम सारी जय राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी राम हरि जय राम ख्रिस्थारी जे जे राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी जय राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी Ram Krishna Hari Jai Jai. Ram Krishna Hari. Ram Krishna Hari Jai Jai. Hari Krishna. Ram Krishna Hari Jai Jai. Ram Krishna Hari. Ram Krishna Hari Jai Jai. Ram. राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण श्री पंडरी नाथ भगवान की श्री रुक्मणी विठल भगवान की जय श्री चंद्रभागा बिहारिणी बिहारी जी की जय श्री पंडरपुर धाम की श्री ज्ञानेश्वर महाराज की श्री नामदेव जी महाराज की श्री गौ माता की जय सब संतन की जय जय जय श्री जे। वैसे तो पांच सात दिन में एक ही चरित्र ठीक से हो पाता है फिर भी बहुत कुछ भाग नामदेव जी के चरित्र का कहा गया है आगे हम चरित्र का स्मरण करेंगे एक और किसी भक्त के चरित्र का आरंभ आज कर देते हैं एक मंगलमई शुभ सूचना के साथ इस महोत्सव के आरंभ में इस भारतवर्ष की संत परंपरा के एक महान आदर्श संत पूज्य स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज जिन्होंने समग्र भारतवर्ष में गो सेवा की एक अद्भुत क्रांति जागृत की है हम सबके प्रेरणा स्रोत पूज्य श्री पथमेडा महाराज जी जो इस भयंकर समय में भी डेढ़ लाख के करीब गोवंश की सेवा और सुरक्षा उनके माध्यम से हो रही है वे पधारे यह एक दुर्लभ संयोग था परशुराम जी ने कृपा करके बुला लिया और अयोध्या के कई महापुरुष पूज्य श्री महंत श्री माधव दास जी महाराज श्री गौरीशंकर दास जी महाराज वृंदावन चतुस्थ संप्रदाय के अध्यक्ष श्री महंत सनत कुमार दास जी महाराज श्री महंत रामकृपालस जी महाराज कई अच्छे अच्छे संत आरंभ में पधारे पूज्य श्री महंत श्री राम प्रवेशास्त्री महाराज हमारे वृंदावन वाले और बहुत से संत अभी बिराज रहे हैं हमारे बाराघाट के अत्यंत वयोवृद्ध आदरणीय संत पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी बिराज रहे हैं और एक मंगलमयी सूचना हम सोच रहे थे कि आरंभ में तो बहुत महापुरुष आ गए समाप्ति में पता नहीं कौन महापुरुष आएंगे और ये भक्तमाल की कथा का चमत्कार है भक्तमाल की कथा जहां होती वो महात्मा जरूर पधारते हैं कई महापुरुष तो ऐसे कि आपको खबर ही नहीं और वे कृपा करके आ जाए ऐसे ही एक भारतवर्ष के महान संत हमारे श्रीधाम वृंदावन के महान संत पूज्य स्वामी श्री गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज निम्बार्क संप्रदाय के बहुत सिद्ध अच्छे महापुरुष हैं संत हैं भारत के बाहर के देशों में भी करीब 80 देशों में अलग अलग आपने मंदिरों का निर्माण किया है और एक एक मंदिर बहुत विशाल विशाल मंदिर हैं तो पूरे विश्व में हिंदू सनातन संस्कृति की सुरक्षा का महनीय कार्य उनके द्वारा हो रहा है संस्कारों का संरक्षण हो रहा है आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा विदेश के कई बड़े बड़े चर्चों को उन्होंने खरीद करके फिर उसमें मंदिर बनाया चर्च खरीद के मंदिर बनाया ब्रिटेन में आपने एक बहुत पुराने चर्च को खरीद करके मंदिर बनाया और आश्चर्य की बात यह है कि ब्रिटिश ब्रिटेन की महारानी के द्वारा उद्घाटन भी कराया मूर्ति प्रतिष्ठा के पहले उद्घाटन उसके द्वारा कराया क्यों बाद में तो प्रतिष्ठा के समय तो फिर हम लोगों की विधियां कुछ अलग हैं इसलिए उसके पहले ही उसको बुला करके वो भी किसी हिंदू धर्म स्थल में शायद पहली बार गई होगी तो बड़े प्रतापी संत हैं पूज्य श्री गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज धर्मरत्न हमारे प्रति उनका बहुत अधिक स्नेह है आज बारह तारीख है वृंदावन में एक विशिष्ट कार्यक्रम था हम भी उसमें आमंत्रित थे लेकिन हम तो यहां हैं इस कारण से वे नहीं आ सके कल वे दस साढ़े दस बजे पधारेंगे और कल की सायंकालीन कथा में उन महापुरुष की उपस्थिति होगी और समापन पर उनका आशीर्वाद भी सबको प्राप्त हो जाएगा तो ये ठाकुर जी की कृपा से सह संयोग बन रहा है एक महापुरुष के आने का संदेश प्राप्त हुआ है हम लोग उनका दर्शन करेंगे अब कौन सा चरित्र कहा जाए बोलिए चरित्र तो बहुत बड़े बड़े हैं कौन कहें किसको न कहें सभी अपने आप में दिव्य हैं अच्छा ये कह रहे हैं कोई भक्ताओं का चरित्र कह दें तो मीराबाई का चरित्र तो आप सब जानते हैं और वो इतना बड़ा है कि वो एक दिन में हो भी नहीं पाएगा रत्नावती का चरित्र भी आप लोग जानते होंगे एक चरित्र और विलक्षण चरित्र है वो है भक्तिमती करमेती बाई का चरित्र बड़ा अद्भुत चरित्र है करमेती बाई का जन्म भी राजस्थान में हुआ था लेकिन हमारा मन है कि और कुछ नहीं तो छप्पे छंद के रूप में हम मीरा जी का स्मरण जरूर कर लें क्योंकि कौन ऐसा भारतीय है वो केवल राजस्थान की गौरव नहीं थी मीरा जी राजस्थान की गौरव नहीं है वो तो इस सारी धरती का गौरव है ज कुल शृंखला तज मीरा गिरधर बजे लोक लाज कुल शृंखला तजमीरा गिर दर बजे सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कल युग ही दिखाओ सदृश गोपी का प्रेम प्रगट कल युग ही दिखाओ घोर कल काल में मीरा जी ने गोपी प्रेम का स्वरूप क्या है प्रकट करके दिखा दिया सदृश गोपी का प्रेम प्रगट कल युग ही दिखाओ सदृश गोपी का प्रेम प्रगट कलय युग ही दिखाओ निरअंकुश अति निडर रसिक जस रस ना निरंकुश अति निडर रसिक जस रस ना गायो। दुष्टन दोष विचारी मृत्यु को उद्यम की हो दुष्टनि दोष विचारी मृत्यु को उद्यम की बाल ना को भयो गरल अमृत ज्यो पियो बाल न को भयो गरल अमृत जो पियो भक्ति निशान बजाए के साहू ते ही लजी ते ही भक्ति निशान बजाए के साहु ते लजी ही भक्ति निशान बजाए के साहु ते लजी भक्ति निशान बजाय के साहु ते लजी लदी लोक लाद फुल शृंखला तजमीरादी दरे हाँ लोकलाज बोलो श्री मीराबाई की दूसरी राजस्थान की श्रेष्ठ भक्ता हुई रत्नावती बड़ा अद्भुत चरित्र है रत्नावती का बहुत संक्षेप में कह रहे हैं मीरा चरित्र आप सबको पता है आप लोगों ने आमेर नगर देखा है जयपुर के पास आमेर जयपुर पीछे बसाया गया प्राचीन नगर आमेर ही है आमेर के महाराज मानसिंह आमेर के राजा मानसिंह इसी वंश परंपरा में आगे चलकर महाराजा जयसिंह हुए जिन्होंने जयपुर बसाया यदि हम यह कहें कि राजस्थान का सबसे प्राचीन नगर आमेर है तो इसमें अतिशयुक्त बहुत पुराना नगर है आमेर आमेर के महाराज मान सिंह उनके छोटे भाई माधव सिंह थे मान सिंह के पुत्र नहीं था माधव सिंह ही एक प्रकार से राजगद्दी पर तो मानसिंह विराजमान थे पर दोनों भाई मिलकर के राज्य का संचालन करते थे मानसिंह के छोटे भाई का नाम था माधव सिंह जो बड़े वीर थे और बड़े धर्मनिष्ठ थे इन्हीं की धर्म पत्नी महारानी का नाम श्री रत्नावती ये सुनखाजीत की पुत्री थी और बड़ी उच्च कोटि की भक्ता थी उस समय में प्रायः यह देश मुगलों के अधिकार में था हिंदू राजाओं की आपसी फूट के कारण और अपनी शक्ति को आपसी लड़ाई झगड़ा में ही समाप्त करने के कारण इस देश का दुर्भाग्य था कि इसे बहुत लंबे समय तक की गुलामी का शिकार रहना पड़ा सभी रियासतें प्रायः टैक्स देती थी कर देती थी बादशाह की सत्ता को स्वीकार करती थी माधव सिंह के महल में एक दासी थी अनेक दासियां राजाओं की यहां होती हैं एक दासी थी उसको प्रियादासी ने खवासिन कहा खवास होते हैं ना नाई को खवास कहते हैं और नाई की पत्नी को खवासिन कहते हैं खवासिन थी वो वृंदावन से जुड़ी हुई थी और भगवान की अनन्य भक्ता थी भक्त के संपर्क से ही भक्ति की प्राप्ति होती है तात अनुपम सुख मूला मिल ही जो संत होई अनुकुला संत की सन्निधि से ही भक्ति की प्राप्ति होती है जैसे धनवान की कृपा से धन की प्राप्ति धनवान के संग से धन की प्राप्ति विद्वान के संग से विद्या की प्राप्ति गुणवान के संग से किसी गुण की कला की प्राप्ति ऐसे ही भक्त के संग से भक्ति की प्राप्ति होती है महारानी रत्नावती के महल की दासी जो परम भक्ता थी वो अहरनिश नाम जप करती थी देखिए कितनी सुंदर शिक्षा की बात है थी गरीब चौका पोछा का काम करती थी लेकिन अहर्निश नाम जप करती थी नाम जप के बारे में आप लोग बहुत भावपूर्वक श्रद्धा विश्वासपूर्वक किया निश्चित कर लीजिए यदि किसी के चित्त में यह इच्छा है कि मुझे भगवत प्रेम प्राप्त हो भगवान के चरण कमलों का अनुराग मिले और मेरा मानव जीवन सफल हो यदि ऐसी सदिच्छा किसी के मन में है तो उसका एकमात्र उपाय है इस नाम लेने का निश्चय कर लो हम आपको बिल्कुल विश्वासपूर्वक कह रहे हैं नाम जबते जबते ही आपके हृदय में प्रेम प्रकट हो नाम से रूप प्रकट हो जाएगा रूप से लीला प्रकट हो जाएगी और जहां रूप और लीला प्रकट होता है उसी को धाम कहते हैं। कलिकाल में भगवान नाम को छोड़कर जीवों के कल्याण का कोई दूसरा साधन नहीं है क्योंकि नाम के अतिरिक्त सभी साधन दोषयुक्त हो चुके हैं इसी रहस्य का ज्ञान ठाकुर जी कराना चाहते थे कलयुगी प्राणियों को इसलिए कलिपावनावतार श्री श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में साक्षात श्री ठाकुर जी ही धरती पर प्रकट हुए और महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर के सब जीवों को एक ही उपदेश दिया हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलऊ नास्त्य व नास्त्य व नास्त्य व चेतो दर्पण मार्जनम दावा निर्वापनम श्रेय कैरवचंद्रिका वितण विद्याधू जीवन आनंदुदि बरदनम प्रतिपदम पूर्णा मृतास्वादनम सर्वात्मस्पनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम भगवान नाम सर्वोपरि है सर्वोपरि है भगवान सब चीज मिलावटी हो गई घी में चर्बी आ रही है बाजार का घी छूने लायक नहीं है दूध मिलावटी घी मिलावटी अन्न मिलावटी तेल मिलावटी अरे नारायण शुद्ध जहर नहीं मिल रहा है जहर विश्व भी शुद्ध नहीं मिला है कि आदमी मर जाए वो भी मिलावटी है अरे नारायण आदमी मिलावटी हो गए आदमी में मिलावट होगी वर्ण संकरता आ गई ये मिलावट है गोमाता कितनी विशुद्ध उसमें मिलावट हो गई जर्सी आ गई ये मिलावट से ही तो जर्सी तैयार हुई दोगली जर्सी आ गई दुर्भाग्य से हमने उसे एक गाय मान लिया वो गाय नहीं एक पशु है केवल श्री हरि नाम ऐसा है राम नाम ऐसा है कृष्ण नाम ऐसा है भगवान नाम ऐसा है जिसमें किसी भी अवस्था में किसी भी काल में किसी भी प्रकार की मिलावट संभव नहीं है हम आपसे पूछते हो राम नाम में क्या मिलावट करोगे कृष्ण चाहे जितना घोर कलयुग आ जाए भगवान के नाम में तो मिलावट संभव नहीं है राम जी कथा भी मिलावटी हो गई कथा में गीत गजल गाए जाने लग गए फिल्मी गीत गाए जाने लग गए कथाओं में चुटकुला सुनाकर हंसाया, रुलाया जाने लग गया कथाएं भी केवल मनोरंजन बन बनकर रहेगी आत्मरंजन के साधन को हमने मनोरंजन बना दिया पर हरि नाम में मिलावट संभव नहीं है इसलिए हरि का भजन हरि का भजन करो हरी है हमारा हरी का भजन करो हरी है हरी का भजन करो हरी है हमारा अमारा था था था था। हरी का भजन करो हरी है हमारा अमार का भजन करो हरी है हमारा का भजन करो हरि है हमारा हरि नाम ले साथ चले baram समी का सहारा हरिका का भजन करो हरि ओ हमारा का भजन करो हमारा सुख दुख भोगे जाओ लिखा सब मिटाते जाओ सुख दुख भोगे जाओ लिखा सब मिटाते जाओ हरि गुण गाते जाओ हरि को रिझाते जाओ हरि गुण गाते जाओ हरि को रिझाते न सारा यही ज्ञान सारा हरि का भजन हरि वो सारा का भजन कर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 का सार यही है हरि नाम ही सार है राम राम राम राम नाम की शरण लो जी जी को गाये गाये राम को गाए गाए रिजावरे राम जी के चरण कमल चित्त माही लावरे राम कहो राम कहो राम कहो बावरे अवसर न चूक भोंदू पायो भलो दावरे जिन तो को तन दीनो ताको न भजन कीनो जन्म तो सिरानों जात लोहे कैसो तावरे सर्वोपरि है तो रत्नावती की दासी नाम जपती थी श्वास में नाम जपती थी नाम जपते जपते उसको प्रेम प्रकट हो गया कभी कभी वह रोमांचित हो जाती कभी प्रेम में बिहोर हो जाती कभी रोने लग जाती कभी हंसने लग जाती नवल किशोर कहू नंद के किशोर कहू वृंदावन चंद कही आंखें भरी पानी हे नवल किशोर हे वृंदावन चंद कहकर के रोने लग जाती नाम सुनते सुनते रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ रत्नावती रानी को रानी ने पूछा अरी खवासिन दासी ये कौन है नवल किशोर वृंदावन चंद जिनका नाम लेकर तू रोती है कोई बीमारी लग गई है क्या कभी कभी बेहोश हो जाती है गिर जाती है कभी हंसती है कभी रोती है दासी ने कहा महारानी जी मैं एक बहुत सामान्य परिवार की महिला हूं आपके यहां टहल करके अपने परिवार का पोषण कर रही हूं तुम जो पूछ आप पूछ रही है कि ये कोई बीमारी है क्या तो ये भारी बीमारी है आप इससे अपने आप को बचा लीजिए क्यों इतनी भारी बीमारी है कि सुनने वाले को भी लग जाती है वैसे तो संक्रामक रोगी का संग करो तो लगेगी लेकिन यह सुनकर लगने वाली बीमारी है सुनकर लगने वाली बीमारी माने सत्संग करो तो भजन की बीमारी लग जाएगी बिना कथा सुने भी किसी की भजन में प्रवृत्ति हुई क्या बोले, मैं जानना चाहती हूं ये कौन है तब टहल छुटाए दई उसकी सेवा कम कर दी और उसको बिठा करके कहा कि तुम हमको सत्संग सुनाओ तब उसने रसिक नरेशन की वाणी कह दई है वृंदावन के रसिक आचार्यों की वाणी उसने सुनाई नाम में निष्ठा जागृत कर दी और जो बीमारी प्रेम का रोग दासी को लगा था वही रोग रानी को लग गया जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए नगर ढंडोरा पीटती प्रीति न नगर योग अब तो रानी पर ऐसा प्रेम का जादू चल गया कि वह दिन रात रोने लग गई व्याकुल होकर के कहती है कि कैसे श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन हो दिन रात सुनती है सुनते सुनते मन नहीं भरता नाम जप करती है दासी ने कहा ऐसे नहीं ठाकुर सेवा करो और संत सेवा करो तब इंद्र नीलमणि के स्वरूप का विग्रह श्री श्याम सुंदर का विग्रह बनवाया है प्रतिष्ठा कराई है और रानी अपने हाथ से ठाकुर सेवा करने लगी अब तो ऐसी सेवा रानी ने की कि रात्रि को स्वप्न में भी ठाकुर जी का रानी को लीला का दर्शन होता सुपने के जोग मिली रंग रली है मैं ठाकुर के नित्य रास में प्रवेश हो गया रत्नावती का इतनी ऊंची स्थिति कल हमने कहा था स्वप्न अपनी उपासना का दर्पण है आप खूब लाला की सेवा करती हैं पर आपके लाला स्वप्न में नहीं आते आपसे बातचीत नहीं करते आपसे मचलते नहीं तो क्या बात की सेवा दिन भर लोग बकरी जैसा मुंह चलाते रहते हैं और ठाकुर जी के आगे चार चनोरी धर देते हैं चंदन लगाना है आंख में लग रहा कि नाक में कोई मतलब नहीं ऐसी सेवा से कोई विशेष लाभ नहीं ये लाला हैं इनको लाड़ लड़ाओ है पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहा करते थे एक कहते थे भाई छोटा सा बालक जन्म लेते ही तो बोलने लगता नहीं माता पिता उसको दुलार देते हैं गोद में लेकर अपनी तरफ से बातचीत करते हैं फिर एक अक्षर बोलता है फिर दो अक्षर बोलता माँ माँ का का ना ना ऐसे दो दो अक्षर बोलता है फिर इतना बोलने लग जाता है धीरे धीरे बोलना सिखाते बड़े ही लोग हैं कि फिर माता पिता को कहना पड़ता है हल्ला गुल्ला मत करो चुप हो जाओ तो पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे, थे ऐसे अपने लाला से लाड़ लड़ाओ एकांत में गोद में ले जाकर उनसे बातचीत करो फिर जैसे ही प्रगाढ़ प्रीति होगी पहले स्वप्न में दर्शन होना शुरू होगा लीला का दर्शन फिर ठाकुर जी से कहो कि आपको प्रत्यक्ष आने में शर्म क्यों लगती है धीरे धीरे ठाकुर लीला करने लग जाएंगे फिर तो इतना बोलेंगे कि आपको कहना पड़ेगा भाई माला पैरने दो थोड़ा कम नटखट काम करो थोड़ा चंचलता कम करो ऐसा भी अनुभव होता है प्रेमियों को दासी ने कहा ठाकुर सेवा पूर्ण नहीं है संत सेवा के बिना ठाकुर सेवा अधूरी है इसलिए अब संतों की सेवा करो रानी ने महल के निकट ही एक विशाल भवन संतों के लिए बनवा दिया और संत आने लगे कथा कीर्तन होने लग गया लेकिन राजकुल की मर्यादा के कारण रानी अभी महल से नहीं आती संतों के बीच में चिक डालकर बैठती है और चिक से ही देखती है कौन कौन संत आ रहे हैं। कथा सुनती है कीर्तन सुनती है एक दिन की बात है कुछ ऐसे संत आ गए ऐसे संत आ गए वृंदावन के संत आ गए वृंदावन के, के संत क्यों आए इसलिए आए कि उन्होंने सुन रखा था कि रत्नावती उच्च कोटि की भक्ता है तो भक्ता का दर्शन करने उनके ठाकुर जी के दर्शन के हिसाब से संत वहां पधारे राजस्थान में तीर्थ तो है ही है वो पुष्कर जी आए होंगे गलता जी आए होंगे इसी भाव से संत पधारे थे तो महाराज जब संत आए और वे संत रसिक प्रेमी संत थे उनके साथ ठाकुर युगल किशोर की सेवा विराजमान थी अब संतों ने कीर्तन आरंभ किया कीर्तन में संत नृत्य करने लगे तो रानी को उन्हीं संतों के मध्य ठाकुर जी नृत्य करते हुए दिखाई पड़े साक्षात श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं जैसे ही आज श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन रानी को हुआ रानी व्याकुल हो गई और दौड़ पड़ी महल से दासी ने हाथ पकड़ा कहां जा रही हो राजकुल की मर्यादा है रानी ने कहा कौन सा अंग रानी है जो आज सत्संग में बाधक बन रहा है मैं उस अंग को काट कर फेंक दूंगी दासी की सुनी नहीं दासी को छिड़क करके रानी संतों के बीच में आ गई आज था साक्षात ठाकुर का दर्शन करके रानी तो धन्य धन्य हो गई और अब संतों को प्रेम से रानी ने कहा हमारी इच्छा है कि हम आपको परोस के जिमा जैसी तुम्हारी इच्छा तुम्हारी जैसी भक्ता के हाथ से प्रसाद पाने को मिलेगा हमारा भजन बढ़ेगा अब तो प्रेम से संतों को परोसकर जिमाया और फिर ठाकुर जी का प्रसाद माला सबको पहनाई चंदन लगाया और सबको प्रणाम किया सबका चरणोदक लिया अब रानी ने तो अपने भाव की ऊंची अवस्था में पहुंच कर यह सब किया था संतों में और रानी के व्यवहार में कहीं कोई रंच मात्र भी दोष नहीं था संत भी प्रेम पूर्वक रानी का भाव स्वीकार कर रहे हैं भावग्राही जनार्दना सुर साधु चाहत भाव सिंधु तोष की जल अंजलि दिए संत भाव को स्वीकार कर रहे हैं और रानी प्रेम पूर्वक सेवा कर रही है लेकिन चुगलखोर सब जगह होते हैं सबसे भारी पाप चुगलखोरी है सबसे भारी पाप चुगलखोरी लिखा है भागवत में सूचक तद पाप करने वाले पापी को जो पाप लगता है उसकी चुगली करने वाले को वही पाप लग जाता है पता नहीं किसकी कहावत होगी हम अपने बचपन में सुनते थे चुगल खोर चुगली करे घर घर डंडे खाए और अगले जन्म में कुत्ता बने सो भोंक भोंक मर जाए बचपन में सुनते थे बहुत दिन बाद याद आया तो बच्चों में आपस में लोग कहते हैं चुगली मत करो कुत्ता बनना पड़ेगा फिर भोंकना पड़ेगा चुगलखोर किसी को नहीं छोड़ते सबकी निंदा करते हैं और उनको बहुत उत्तम पद भी मिलता है कौन सा पद सब के निंदा जे जड़ करही चमगादड़ हुई अब तर चुगली करने वाले इनको चमगादड़ तो बनना ही पड़ता है चमगादड़ जानते ना चमगादड़ नहीं जानते पुराने भवनों में लटके रहते हैं ऊपर पैर नीचे सिर करके चमगादड़ एक ऐसा विचित्र जीव है जिसके मलद्वार नहीं होता वो मुंह से ही खाता है और खाने के बाद फिर उल्टा लटककर पचाता है और मुंह से खाकर पचने के बाद मल त्याग भी मुख से ही करता है मल त्याग भी मुख से करता है जब लटक जाता तो मुंह से मल जाता उसके तो चमगादड़ हो के रूप में अवतरण निंदकों का चुगलखोरों का इसलिए होता है आपकी हर समस्या का समाधान बी.के. सिंघानिया जी स्पेशलिस्ट लव मैरिज विदेश यात्रा